तोता का मुख लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता होगा या समझिए कि तोता मुख लगाता ही उसमें है जो ऑलरेडी मीठा ही होता है लेकिन तोते का मुख जिसमें लग जाए वो फल खट्टा नहीं होता पक्की बात ऐसा मेरी दादी बोलती थी तो सुखदेव भगवान का मुख लग गया सुख माने तोता तो सुख तो मुखात सुखदेव स्वामी के मुख से यह हमको प्राप्त हुआ है अरे महाराज बड़ी खुशी की बात है बहुत बढ़िया वृक्ष बता दिया वेद भगवान बहुत सुंदर उसका फल है गुरुजी बहुत आनंद की बात है पर अब ये और बता दो उसमें छोड़ क्या दे देसी बोले क्या मतलब अजीब फल में तो गुठली होती है छिलका होता है कोई भी जानकार आदमी गुठली छिलका खाता ही नहीं गुठली छिलका खाता है कोई तो भागवत को आपने फल बता दिया अब हम उस फल को खाने जा रहे हैं तो ये बता दो इसमें गुठली क्या है छिलकिया क्या है उसको पहले ही निकाल के रख दे अलग बोले नहीं नहीं ये बात तो कहना ही नहीं इसमें गुठली होती नहीं छिलका होता ही नहीं तुम्हारा जी बिना गुठली क्या छिलके फल कैसा बोले अमृत द्रव संयुतम इसमें तो अमृत भरा है इस फल में तो केवल अमृतत्व तो भरा है ये अमर बनाता है अमृत इसमें भराए बोले महाराज जी वो अमृत कैसा है अमृत का जरा रूप कैसा है द्रवो मोक्षः इसमें मोक्षरूप ही अमृत भराए अमृत द्रव संयुतम इसमें अमृत है द्रव माने मोक्ष से युक्त अमृत है आ तो महाराजी फिर हम लोग करें क्या बोले पिवत भागवतम रसमालयम भू का अरे भाई इस भागवत रूपी रस को पियो पीब तो भागवतम इस रस का पान करो बोल कब तक पिए परसों तक तो पी थे ऊना हिमाचल प्रदेश में देखो हिमाचल प्रदेश से भी दो भक्त लोग आ गए अभी कथा सुनने बोलो जय श्री कृष्ण परसों मां सुन रहे थे अभी मैंने देखा वो आ आगे आके बैठे एक संत पधारे तो मेरा कहने का भाव क्या है कि कब तक पिए परसों तो हिमाचल प्रदेश में पी रहे थे उसके सात दिन पहले दिल्ली में पी रहे थे उसके पहले शालीमार बाग में पी रहे थे उसके पहले गोरेगा बंबई में पी रहे थे उसके पहले अलीपुर कलकत्ता में पी रहे थे उसके पहले बुराड़ी मैदान दिल्ली में पी रहे थे अरे वही भागवत बोई ठाकुर जी कितनी पर्यंतम इसको मुक्ति तक पियो पी पीते ही चलो पीते ही चलो आहा, कब तक नहीं मिलेगी मुक्ति ऐसा लिखा है या तो ये समझो कि तब तक पियो जब तक मर न जाए हा और मृत्यु के बाद में फिर जन्म आ जाए तो फिर पियो और फिर कब तक पियो बोले आलिया मोक्ष पर्यतम जब तक मुक्ति न हो जा पीते ही चलो रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तेना परमात्मा की कथा को सुन करके जो ये बोलने लग जाए बस बस बस बस बहुत सुन लिया आप क्या सुनना उसने कथा को समझाई नहीं कथा के तत्व को पहचाना नहीं एक माता मेरे से कह रही थी एक मैया ने पूछा था ठाकुर जी इतनी भागवत करते हैं आप छब्बीस सत्ताईस साल से कर रहे हैं आपको कभी थकान नहीं होती मैंने कहा माता हृदय की बात कहूं तो मैं दस दिन कथा नहीं करूं तो थक जाता हूं बोल जा श्री कृष्ण मैं तो प्रभु से कितनी प्रार्थना करता हूं हे गोविंद तुमने बहुत बड़ी कृपा की पहली पहली कृपा तो तुमने ये करी कि मुझे भारत में जन्म दिया हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और दूसरी कृपा ये की कि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया तीसरी कृपा यह थी कि मुझे ब्रजवासी परिवार में जन्म दिया और चौथी कृपा यह करी कि बचपन से संतों की सन्निधि प्रदान की संतों की गोद में खेलने का अवसर मिला और पांचवी कृपा यह थी गोविंद कि तुमने अपनी कथा देने कहने की ही सेवा मुझे प्रदान कर दी कोई टेंशन ही नहीं है फैक्ट्री का टेंशन नौकरी का टेंशन न परिवार का टेंशन न कोई व्यावहारिक टेंशन केवल एक ही बात आज कथा ऐसी करी है कल इसको ऐसे सजा के करूंगा अब ऐसी करी है कल इसमें और सुंदर संतों के भाव कहूंगा इसके अलावा दूसरा कोई विचार आने का टाइम ही नहीं रहता बोलो जय श्री कृष्ण बताओ मुझसे बड़ा सुखी मुझसे बड़ा प्रसन्नात्मा संसार में कोई दूसरा हो सकता है बोलो जय श्री कृष्ण कितने गोविंद की कृपा है चिंता ही नहीं दस पंद्रह दिन यदि मुझे कभी किसी विशेष कारण बस कभी कोई स्थगित तो हो जाए कार्यक्रम रहना पड़े घूमने की आदत नहीं फालतू डोलने का कोई आदत नहीं और किसी चीज में मन लगने की स्थिति नहीं संतों को सुनना महापुरुषों को सुनना और उनकी वाणी को दुनिया को सुनाना वितरित करना और कोई काम ही नहीं मिला हाँ। कितनी बड़ी कृपा है गोविंद की हमारे ऊपर तो कथा कहते में भी अघाना नहीं चाहिए और सुनने में भी कभी नहीं अघाना चाहिए कहे का घाना राम चरित जय सुन घर जिन्ही कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्रही भवन समाना कथा जिन कानों से नहीं सुनी वो कान तो चूहे के बिल के गड्ढे के समान हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं मां के चरणों में मां की गोद में बैठकर गोपियों के द्वारा सेवित मां की सन्निधि में बैठकर हम अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि गोपियों को जिस मां की कृपा से पर ब्रह्म गोविंद मिल गया उसके चरणों में बैठकर हम उनकी लीलाओं का अनुगाम श्रवण करेंगे तो कभी तो उसको दया आएगी और एक बार भी उसकी नजर पड़ गई तो जीवन धन्य है। आइए हम लोग प्रसंग पर चले पवित्र नैम शारण्य की भूमि अठासी हजार ऋषि लोग बैठे हुए हैं उन ऋषियों की मंडली के मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे महात्म का किंचित प्रसंग सुनकर के ऋषियों को आनंद मिला था और सूत जी महाराज बड़े गदगद हो रहे थे अब उन समस्त ऋषियों ने अपने मन में एक विचार किया आप जरा विचार करके देखो कितना सुरम्य वातावरण रहा होगा चारों तरफ वृक्षावली वृक्षों के नीचे तपस्वी ऋषि जन बैठे हैं व्यास मंच पर युवा युवावस्थापन्न महात्मा सूत जी जो वेद व्यास के शिष्य हैं वो विराजमान हैं अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के ऋषि लोग एकदम शांत भाव से बैठे हैं और सूत जी से कहने लगे आपको अच्छा लगे तो हमारा कुछ पूछने का मन था क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिना पूछे किसी को मत बताओ और यदि कोई अन्याय से पूछता है तो भी मत बताओ अन्याय से पूछना भी तो बताना ही चाहिए ना जिससे हम सुनते हैं उसके प्रति पहले श्रद्धा व्यक्त करो तो बातें तुम्हारे हृदय में उतरेंगी और में उतर जाएंगी प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण अब अठासी हजार लोग यदि एक साथ प्रश्न कर लें, जोर जोर से बोलें, तो हल्ला बहुत हो जाएगा ना इसलिए उन सभी ऋषियों ने अपनी तरफ से एक संत को आगे बिठाया और बोले आप हमारी तरफ से प्रश्न करो सूजी बोले मैं कुछ भी नहीं जानता और मुझे कोई क्या नहीं है मैंने कल कहा था ना ज्ञानी तो वही श्रेष्ठ है जो अपने को ज्ञानी कभी समझता ही नहीं भक्त तो वही ऊंचा है जो अपने को सबसे निकृष्ट मानता है भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय समाज का जो कल्याण किया है वो कोई कर सकता है ऐसा दिव्य रामचरित्र हमको प्रदान किया लेकिन नाम क्या लिखा तुलसीदास आदरणीय सूरदासी महाराज जो कवियों के सूर्य हैं सूर सूर तुलसी शशि नाम लिखा सूर दास रवि दास रै दास, दास। कबीर दास उनके नाम से ही कितनी उनकी विनम्रता झलकती है भक्त वही श्रेष्ठ है जो अपने को छोटा माने सुजी कहते हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता फिर भी आप लोग मुझे इस योग्य मानते हैं तो जो मैंने गुरुजनों से जाना है उसको आपके सन्मुख वितरित कर दूंगा उसमें मेरा जाता क्या है ऋषि बोले नहीं नहीं हम लोगों ने छह प्रश्नों को चुन करके रखा है ऐसा और बड़ी आशा बड़ी जिज्ञासा और बड़ी प्रीति से आपसे पूछना चाहते हैं हाँ हाँ क्या प्रश्न है बोलिए मेरे साहब पहला प्रश्न हमारा यह है एकांतत श्रेय तुमरह से ध्यान से मानव के कल्याण मार्ग का धर्म क्या है क्या डुबकी लगाने से परिक्रमा देने से मुक्ति होती है पेड़ पर उल्टे लटककर तपस्या करने से मोक्ष मिलेगा तीस दिन के महीना में सात व्रत करने से मुक्ति मिलती है मुक्ति का मार्ग क्या है मुक्ति का धर्म पथ क्या है आप कृपया स्पष्ट करें प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। दूसरा प्रश्न कभी कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मन कुछ भ्रमित सा हो जाता है शास्त्रों में लिखा है एक मंदिर के गर्भगृह में ज्यादा प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रतिमाओं की स्थापना ज्यादा करेंगे तो जिनको शास्त्र में गहरी पैठ नहीं है शास्त्र अध्ययन जिनका अच्छी रूप से हुआ नहीं है उनका मन भ्रमित हो सकता है मन में कभी कभी भ्रम पैदा हो सकता है कई बार हो जाता है एक माता जल्दी में थी बिचारी बगल में कोई मंदिर था तो दर्शन करने गई एक लोट का हेडपंप का पानी ले गई पचास ग्राम चनोरी ले गई माताएं हमारी बड़ी श्रद्धा से पूजा करती हैं ऐसे अब मंदिर में तो क्या है आजकल होड़ लग जाती है शिव दरबार हमारी तरफ से तो राम दरबार हमारी तरफ से तो गोविंद दरबार हमारी तरफ से वैष्णो दरबार हमारी तरफ से संतोषी का दरबार हमारी तरफ से लोग तो दरबार बिठाते हैं तो नीचे नाम भी लिख देते हैं मूर्ति में ही नीचे लिख देते हैं ताकि लोग मूर्ति को बाद में देखें हमारा नाम पहले पढ़ लें और माता बिचारी जल्दी में थी दर्शन करने गई तो थोड़ा जल दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाया माता को चनोरी चढ़ा दी। थोड़ा जल संतोषी मैया को चढ़ाया थोड़ा भोग उधर भी धर दिया भगवान शिव को जल्द चढ़ाया और चार पांच जो उनका दरबार के लोग हैं उनको भी थोड़ा दूर दूर चनोरी चढ़ा दी श्रद्धा की बात है हनुमान बाबा थे तो थोड़ा जल उधर चढ़ाया थोड़ा भोग उधर भी लगा दिया आगे और देवता थे तो थोड़ा उधर भी लगा दिया राम दरबार था तो थोड़ा भोग उधर भी चढ़ाया अब हुआ क्या लोटा पानी भी खत्म और चनोरी दोनों भी खत्म बोलो जय श्री कृष्ण देवता भी पांच बाकी रह गए अब माता जी तो रास्ते में सोचती जा रही देखो शंकर जी तो रह गए यो कहेंगे हमको छोड़ गए अरे वो हनुमान बाबा तो बेचारे बैठे ही रह गए अब वो यो कहेंगे सबन्य पानी चढ़ा गई हमें छोड़ गए अब बताओ जिसका अध्ययन पक्का नहीं है या जिसकी निष्ठा में थोड़ा भी वैशिष्ट नहीं है वो तो फिसल जाएगा ना अब मन में भावोत्पन्न होने लगा यह गलती हो गई ये नहीं हो पाया ये नहीं हो पाया तो हमारा दूसरा प्रश्न हमारा यह था कि किसको पूजें और किसको छोड़ें पूजा जाए किसे कौन एक देव ऐसा है जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। एक की उपासना में सबकी उपासना हो जाए ये कौन है बड़ा सुंदर प्रारंभिक प्रश्न चल रहे हैं तीसरा प्रश्न हमारा यह भी था भगवान कि यदि हम वेद को सिद्धांत माने जो कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न है ही तो ये कृपया बताए कि वेद में प्रभु का नाम है अजन्मा अजन्मा का जन्म कैसे हुआ वेद में भगवान का एक नाम है अजन्मा अजन्मा का मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता है तो जिसका नाम अजन्मा है फिर वसुदेवस्त देवक क्या जातो यश्य चाह फिर वो वसुदेव देवकी का पुत्र कैसे बन गया फिर वो दशरथ नंदन राम क्यों कहलाया माता कौशल्या के गर्भ से उसने जन्म कैसे लिया रामायण में लिखा है कि जिस दिन से भगवान कौशल्या के गर्भ में आए उस दिन से नित नव मंगल मोद बधाए अजन्मा का जन्म कैसा अजन्मा गर्भ में आया क्यों और आता है तो उसका नाम अजन्मा क्यों और यदि नाम अजन्मा है तो जन्म लिया क्यों हमारी समझ में नहीं आया महाराज जी चौथा प्रश्न यह है आप यह कह सकते हैं एक प्रश्न भगवान का जन्म नहीं होता भगवान का तो अवतार होता है अब मान लीजिए उनका अवतार होता है तो अवतार भी कितना होता है, है? कितने अवतार कोई कहते हैं भगवान के दो अवतार कोई बोलते हैं बीस अवतार कोई बोलते हैं चौबीस अवतार संत कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता अब हम क्या माने एक जगह मुझे एक बेंगलोर में कई भक्तों ने अपने घर बुलाया कथा के बाद में जब मुझे बुलाया तो वहां एक कैसेट चल रही थी मैं बैठकर कैसेट सुनने लगा भक्त लोग थे उस कैसेट में कीर्तन आ रहा था कि रघुपति राघव राजाराम पतित पावन आसाराम मैंने कहा ये बोले संशोधित कीर्तन है पहले गलती हो गई थी तुलसीदास जी से अब इसको सही कर दिया है हमने बोलो जय श्री कृष्ण कर लो बा पतित पावन आसाराम जहां दो चार पांच करोड़ रुपए हुए दस बीस हजार चेला चेली हुए भगवान से नीचे तो कोई बनता ही नहीं कितने भगवान किसी ने दो दो फुट के बढ़िया घुंगराले ले लिए लिये वो भगवान इतना सस्ता बन गया भगवान इतना सस्ता कर दिया परमात्मा को और एक बात सुनकर तो हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे मैं नेपाल कथा करने गया तो पटना एयरपोर्ट से जब मैं उतरा तो मेरा मन हुआ कि यहां से नेपाल का रास्ता भी दूर है तो थोड़ा कोई ग्रंथ ले लू तो में मैं पुस्तक कोई खरीद रहा था उसमें एक पुस्तक थी लालू चालीसा मैंने कहा ये, और मैं तो दंग रह गया लालू चालीसा और उसके पीछे की चौपाई तो मैंने याद कर ली जो लालू चालीसा पढ़ ही बस बैकुंठ परम पद लह ही अब कर लो बात जो उस को पढ़ेगा उसको वैफ्रुंठ मिलेगा हे भगवान कल युग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ दम्भीन निजमत कल्पिकर प्रकट किन्न बहुवंत? कितनी हालत खराब है आपको क्या मालूम इतना सस्ता कर दिया हमने इतना दंभ दिनों दिन पन हो रहा है पढ़ता जा रहा है ऋषियों की दृष्टि कितनी महान थी वो जानते थे कि होने वाला है इसलिए वो प्रमाण की बात करते हैं, महाराज प्रमाण दीजिए प्रभु के अवतार हैं कितने तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे शास्त्र का प्रमाण ही सर्वोत्तम है चौबीस अवतार के बीस अवतार के दस अवतार के हजार अवतार कितने और पांचवा प्रश्न हम आपसे ये करना चाहते हैं कि हमको सार सार बताया क्योंकि टाइम नहीं है उस समय टाइम की कमी नहीं थी पर वो आज के हिसाब से कह रहे हैं टाइम नहीं है कल कलयुग में लोगों पे समय नहीं रहेगा और समय मिलता है तो बहुत टाइम टाइम हमारे वैष्णव जगत में उसको बोलते हैं कालक्षेप कालक्षेप करने के लिए बहुत साधन है ने? जीटीबी और पीटीबी टी बी और बी और एम टी बी और क्वनटीबी बड़े बड़े डबल बेड पे चैनल बदलते जा इसलिए महाराज अतः साधोत्र सारम समुदृत्य मनीषया शास्त्रों का जो सार सार है वो आप मुझसे कहना वो आप हमसे कहिए क्योंकि आगे लोगों पर समय नहीं रहेगा इसलिए गागर में सागर भरना गुरुजी और अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो कुछ विचित्र सा है वो हमारे अपने मन की जिज्ञासा है बहुत सुंदर बात पूछी ब्रूही योगे कृष्णे, ब्रूही योगे कृष्णे, कृष्ण ब्रह्मण ले धर्मवर्मणि स्वाम का पेते कम शरण भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापना युगे युगे बिल्कुल सत्य बात है गुरु जी लेकिन कृष्ण ने जब अवतार लिया धर्म स्थापना के लिए 125 वर्ष वो इस भूमि पर रहे और उपदेश करने के बाद गोविंद जब अंतर्धान हो गए स्वाम काम अधनोपे थे कम शरण अंगत कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया धर्म निराश्रित हो गया होगा धर्म अकेला पड़ गया होगा धर्म हमारा कमजोर पड़ गया होगा यह हमारा प्रश्न है जवाब चाहिए ऋषियों ने छह प्रश्न किए और इन छह प्रश्नों के उत्तर में सात दिन की कथा चलती है मूलतः मूल प्रश्न है भागवत के प्रथम ये छह और यहां से भागवत प्रारंभ होती है इन छह प्रश्नों के उत्तर में सात दिन प्रसंग चलेंगे और जितने भी अन्य प्रश्न आते जाएंगे उन सब इन छह प्रश्नों के अंतर्गत ही होंगे चाहे वो कपिल देव की संवाद हो चाहे वो युधिष्ठिर नारद संवाद हो चाहे प्रहलाद असुर बालकों का संवाद हो चाहे विदुर मैत्रेय संवाद हो चाहे नव योगेश्वर संवाद हो और चाहे अंत में कृष्ण उद्दव संवाद हो वो जितने भी संवाद हैं और जितने भी आंसर हैं इन छह प्रश्नों पर ही घूमते हैं बोलो जय श्री कृष्ण ये भागवत का सार है ये हमारे छह प्रश्न है महाराज आदरणीय सूत्र जी ने प्रश्नों को सुना और वो चाह कर भी अपने अश्रु बिंदुओं को रोक न सके क्योंकि ऋषियों के इन छह प्रश्नों में अपना अपने लिए कोई प्रश्न नहीं था लोकोपकार की दृष्टि के प्रश्न थे समाज के हित के लिए प्रश्न थे समाज कल्याण के प्रश्न जुड़े थे इसलिए सूत जी ने अपना मन बनाया और बोले ऋषियों आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले भगवान सुखदेव का मैं वंदन कर लूँ बोले क्यों जी सुखदेव बोले हां मेरे गुरुतुल्य हैं मेरे गुरुदेव के पिताश्री मेरे मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं इनके ही पिताश्री मेरे गुरु हैं ये सुखदेव स्वामी कोई साधारण सुख नहीं है शास्त्रों में कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज जो थे ना ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे बोलो जय श्री कृष्ण को बोलते हैं जरा जोर से बोला करो ना जय श्री कृष्ण हाँ। जय श्री कृष्ण बोलने से करंट मिलता है शक्ति आती है और जो लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं किसी ने पूछा फिर वो पाप निकल के जाते कहा है बोले जो नहीं बोलते उनके सिर पे बैठ जाते हाँ जिनको हृदय से निकालने वो बोला करें जिनको सिर पर रखने मत बोलो मेरा क्या जाता है लेकिन बोलो तो अच्छा रहेगा ना आप भी फायदे में और मेरे को डबल फायदा जय श्री कृष्ण राधा रानी की गोद में खेलते थे भगवान सुखदेव और गोविंद के पास कोई समाचार भेजना होता ना तो सुखदेव भी भेजते हाँ एक दिन किशोरी जी ने कहा आप नृत्यलोक में जाओ और जन-जन में भागवत धर्म का प्रचार करो सुखदेव जी बोले मैंने नहीं जाना माता आपके चरणों को छोड़कर लाड लीजिए मैं कहा जाऊं की माया बहुत पकड़ लेती है मैंने कहा ना माया का असर नहीं होगा अभी जाओ सुखदेव जी महाराज आए और हिमालय पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए ऐसी कथा कौशिक संगीता में आती है पर्वताल प्रदेश बर्फीला प्रांत भगवान शिव का आश्रम अमरनाथ उसको बोलते अंडे के रूप में पड़े हैं और परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि जोर से हवा का झोंका आया ले जी वो अंडा फूट गया इनके माता पिता कहीं निकल गए माता पिता चले के रूप में प्रकट है जय श्री कृष्ण भगवान शंकर तो समाधि में है एक बात आपसे बोलूं परमात्मा का जो मन है ना वो मन ही नारद है ध्यान से सुनिए और आप बिल्कुल एक कनेक्शन मेरी तरफ रखिए श्रोताओं का कनेक्शन इधर धर हुआ फिर मैं कथा भूल जाता हूं तो शंकर जी तो समाधि में और ये फूटा हुआ न पड़ा है तो मैं कह रहा था कि भगवान का जो मन है ना वो मन ही नारद बस भगवान को तो कोई काम जल्दी करना होता है ना मन नारद जी आ जाते हैं क्योंकि नारम ज्ञानम ददाती भी नारद जो ज्ञान देते हैं वो नारद है चाहे वो कैसा ही ज्ञान सही भौतिक ज्ञान भी आध्यात्मिक ज्ञान भी व्यावहारिक ज्ञान भी नारका मतलब ज्ञान भी होता है और नारका मतलब अज्ञान भी होता है तो नारम अज्ञानमति खंड नारद जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद और हमारे ब्रजवासी तो बहुत बढ़िया अर्थ करें बोले नारद की बात भगवान भी रद्द नहीं कर सके भाई को नाम नारद है बोलो जय श्री कृष्ण नारद नहीं जिसके गले में कंठी बांधी रिजर्वेशन कन्फर्म है नाराज जी ने बोल दिया ध्यान रखना मेरा है हिम्मत है भगवान की जो ध्यान नहीं रखे और नेक भूल हो जाए तो भगवान को भी छोड़ते नहीं है हाँ बड़ा बड़ा संबंध है दोनों का तो नाराज जी ने सोचा कि सुखदेव भगवान का प्राकट्य होना चाहिए भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए लेकिन वो प्रचार प्रसार हो कैसे कुछ लीला तो मुझे करनी होगी अब तो देखो पधार गए अमरनाथ क्षेत्र में आ गए भगवान सिर्फ तो गुफा में हैं, समाधि में माताजी आश्रम में हैं, पूजा में एक और बात बताएं। संत जो होती है ना वो सबको मां बोलते हैं हां और बंगला भाषा में तो हर हर महिला को मां ही कहा जाता है बेटी को भी मां कहते हैं बंगला में पुत्री भी मां होती है मां गो ऐसा बोलेंगे बड़ी मीठी है बंगला भाषा इतना भाव आपसे क्या बताएं? हर को मां बोलते हैं और संतों की भाषा होती है कोई बेटी के समान भी होगी तो संत उसको मां बोलते हैं संतों की आदत है अब पार्वती जी नारद जी को मानती हैं गुरु जी क्योंकि नारद जी नहीं उनका विवाह भगवान शिव से कराए लीला में वैसे तो जगदम्बा है और नारद जी मानते हैं पार्वती जी को माता जी वो है ही माता वो तो जगदम्बा परंबा है लेकिन भाव देखें आप वो उनको गुरु समान मानती हैं और वो उनको माता समान मानते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण नारद जी को देख के माता बड़ी प्रसन्न हो गई आइए आइए पधारिए, आपने बहुत कृपा की आनंदित हो गए आह्लादित हो गए जी महाराज बड़े प्रसन्न बड़े प्रमोदित हैं बहुत दिन के बाद में आए आप क्यों नहीं आते आजकल कनाडा से भी भक्त लोग आए हैं ना आज मैंने कहा था तो कनाडा में हमारे कृष्ण प्रेम संस्थान का पूरा कार्यभार संभालती हैं माता इंदु बाला जी और हमारे बहुत कार्यक्रम विदेशों में आयोजित करती हैं बड़ी विदुषी महिला हैं और बड़ी भक्त हैं साक्षात ये सोदा हैं इनका आया कल समाचार कि मैं वृंदावन कथा सुनने आ रही हूं मुझे बहुत प्रसन्नता हुई हम जरूर पधार है गोविंद की भूमि राधा रानी की भूमि में कथा श्रवण कर तो अपना आनंद होता है अपना सुख होता है बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण तो नाराजी महाराज ने उनको कहा माता मैंने आजकल कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है पार्वती जी बोली तो, ओ क्यों क्या है माता के संसार में प्रेम तो रहा नहीं हां नवा पत्यु कामाय पति प्रो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती नवा सर्वस्मय कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती हैं दुनिया में मैंने आना जाना बंद कर दिया पार्वती मां ने कहा देखो आपसे एक बात कहूं हम दोनों में तो इतना प्रेम है आपसे क्या बोलू माता प्रेम जहां होता है ना मैं कुछ भी छपाया नहीं जाता कुछ भी छुपाने का भाव नहीं रहता प्रेम में मेरे पतिदेव भगवान शिव तो इतना स्नेह करते हैं अब देखो गुरु मंत्र जो कान में मिलता है ना वो मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है लेकिन मेरे पति ने सबसे पहले मुझे बता दिया मुझे गुरु मंत्र यह मिला है समाधि में मंत्र जो जाप अपन करते हैं जिस मंत्र का जाप हम करते हैं गुरु मंत्र वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए रोज बता देते हैं। और समाधि में भगवान की जिस झांकी का हम दर्शन करते हैं है ना सबसे पहले मेरे पतिदेव मुझे बताते हैं आज मैंने राम दर्शन किया आज मैंने बामन भगवान का दर्शन किया बताओ इतना प्रेम इतना स्नेह कोई बात छुपाते नहीं है ये उनकी मनस्थिति है उनके मन के भाव है नारदी बोले तो बहुत खुशी की बात है माता कोई बात आपसे छुपाते नहीं है प्रभु तब तो उन्होंने आपको यह भी जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे बताया आपको पार्वती माता बोली प्रेम तो मुझे बहुत करते हैं लेकिन ये तो कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला में किसके मुंड लगे नारद जी बोले तो प्रेम के खाक करते हैं आपसे बोलो जय श्री कृष्ण राम राम राम राम चौबीस घंटे जिस माला को धारण करके रखते हैं उसमें किसके हैं किसके मुंड लगे ये बताया नहीं yes, उसमें किसके मुंड लगे ये बात बताई नहीं yes, अच्छा माता जी अब ऐसा है कि मैं तो चल दिए आप जाने और आपका काम जाने इतने क्या क्या चले गए इस बार कनाडा में बहुत अच्छे कार्यक्रम मेरे चार पांच कार्यक्रम थे माता इंदु जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया हिंदू महासभा का जो ऑडिटोरियम है उसमें हिंदू प्रार्थना समाज की ओर से लक्ष्मी नारायण संस्थान की ओर से और मैं आपको बता करके प्रसन्न होऊंगा इतने लोगों को सनातन के प्रति इन्होंने जोड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 व्यक्ति इतना काम अकेले नहीं कर सकते जितना ये माता अकेला कर लेती है बोलो जय श्री कृष्ण कथा में सत्संग में संतों में कितनी रुचि कितनी श्रद्धा विदेशों में रहने वाले हमारे प्रवासी हिंदू भाई किस श्रद्धा से वह कथा का श्रवण करते हैं इतने आनंद की अनुभूति होती है छोटे छोड़ छोटे बच्चे बिल्कुल युवा वर्ग व्यापारी वर्ग और मैं जब उधर से आता हूं विदेश से भारत की ओर मुझे विमान तल पर जो लोग इदा करने आते हैं तो इस कदम की श्रद्धा रहती है कि अपने आंसुओं को हम लोग भी रोक नहीं पाते और मुझे इन्होंने बताया कि आप जब चले जाते हैं भारत में तो यहाँ हमारा पांच सात महीने तो यहाँ बर्फ पड़ती है अमेरिका में कनाडा में बर्फी बर्फ रहती है बस हमारे लिए तो ये गर्मी के दिन जो है तीन चार महीना सत्संग सुनने को मिलता है भागवत कथा सुनने को मिलती है और बोले फिर हम उन्ही दिनों की प्रतीक्षा में रत् रहते हैं भगवान की कृपा से ऐसे सद्भाव ऐसे सदविचार जीवन में आते हैं माता पार्वती से बोल गए नारद जी आप जाने और माता मेरे को क्या और जाते जाते शंकर जी की बगल में होकर भगवान शिव ने तो सोचा शंकर जी ने सोचा मेरे घर से नारद जी निकल के आ रहे हैं जरूर ये कोई ना कोई नया सूचना देखे आए होंगे बोलो जय श्री कृष्ण और जाते जाते नारद जी इशारे से बोल भी गए बाबा माता जी आपको याद कर रही है थोड़ा जल्दी पधारियेगा बोल गए भगवान शंकर ने कहा आप घर होके आए हैं तो वो जरूर याद कर रही होंगी देवी आप बड़ी उदास लगती हैं माता जी बोली बात मत करो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले शिवजी बोले आप कैसे बोलती हैं देवी एक भी बात जीवन की हमने आपसे कभी छुपाई नहीं और आप हमको तो काला तो वो होता है जो तो कपटी होता है पार्वती मां बोली ये तो अच्छा हुआ संत नारद जी का मेरी आंखें खोल रहे अरे देवी वो ज्यादा ही खोल गए आंखें बोलो जा श्री कृष्ण माता जी ने कहा मुंडों की माला आप गले में धारण करके रखते हैं ये बात आज तक मुझे क्यों नहीं बताई भगवान शिव ने कहा देवी आपके अनंत रूप हैं मेरी शक्ति तो आप ही हैं आपके बिना तो कुछ भी नहीं है और मुझे प्रसन्न करने के लिए पूरे समाज में प्रसन्नता लाने के लिए आप अनंत रूप लेती हैं और जब जब आप अपने देह का परित्याग करती हैं देह परिवर्तन करती हैं आपकी स्मृति के लिए वो मैं गले में धारण करके रखता हूं माता ने कहा यह सब हुआ कैसे शंकर बोले सब अमर कथा का पल है मैंने भागवतामृत का पान किया है देवी ने कहा वो अमृत रस तो मैं भी पीना चाहती हूं भगवान शिव उनको अमृत रस पिलाने लगे पीछे पड़ा जो फूटा अंडा है ना वो अमृत रस के पान करते करते देखो साबुत हो गया उसमें जीव प्रादुर्भूत हो गया जीव का प्रादुर्भाव हो गया भगवान ने देखा इसने पीछे बैठकर भागवतामृत का पान किया जो कथा नियम के विरुद्ध है वे थोड़ा लीला के लिए दौड़े उड़ता हुआ पक्षी आया और वो अमरनाथ से सीधे बद्रीनाथ की ओर आया वहीं पास में भगवान श्री वेद का आश्रम उनकी पत्नी महारानी उनको थोड़ी उवासी आई और उड़ता हुआ पक्षी अपने बचाव में उनके मुख में होकर गर्भ में चला गया वही भगवान सुखदेव है और द्वादश वर्षो तक मातृ गर्भ में उन्होंने समाधि लगाई प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण द्वादश बरसों तक समाधि लगाती रहे एक बात कहूं मन जिसका वश में है मन को निगृहित जिसने कर लिया वो कहीं भी रह करके उस स्थान को पावन बना लेता है और जिसका मन वश में नहीं है ना वो जंगल में जाने के बाद भी गड़बड़ किए बिना नहीं रह सकता तो करें। सुखदेव स्वामी ने तो गर्भ में ही मंदिर रूप बनाया और समाधि में बैठ गए। माता ने एक बार कहा क्यों तो जी मुझे ऐसे लगता है मेरे गर्भ से कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है व्यास ने कहा देवी आपके गर्भ में तो कोई महापुरुष ज्ञानी संत है पर क्यों जी बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेता बेटा बाहर पढ़ा रहे आपकी मा तो श्रीखो बड़ा क्लेश होता है सुखदेव जी बोले मैंने नहीं है ना बाहर वो विष्णु की माया पकड़ लेती है मैं वचन देता हूं विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा क्योंकि दैवी है साजे मम माया कि मावे बजे थे, माया में ताम थे। ये माया बड़ी गुणमयी है जो मेरे प्रपद्यमान होते हैं वो माया से पार पा सकते हैं और मायापति परमात्मा नारायण ना आकर वचन दे दें कि मेरी माया का होगा तो मैं आ सकता हूं प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण ऐसा ही कहा और प्रभु को वचन देना पड़ा तो सुखदेव जी पढ़ा लेते और अवतार लेते सीधे बन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं सूत जी अपनी स्तुति में बिल्कुल उसी झांकी का वर्णन कर रहे हैं कि हम प्रजन तम अनुपे तमेतृत्यम कातर पुत्रेति तर जुहा पुत्रेती तेतर मुनिमान तो जन्म लेकर ही सन्यास लेकर जो सीधे बन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और संन्यास्त गन्यास लेखकर बन की ओर जाते हुए भगवान शुभदेव को वेदव्यास ने देखा पुत्र पुत्र कहकर पीछे चले वृक्षों ने जवाब दिया ब्यासी लौटा करके न ला सके ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं हम उनको वंदन करते महर्षि वेद व्यास देवी सरस्वती भगवान गणपति नर नारायण को प्रणाम करके ऋषियों मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं देखियो मुझे लगता है कि हम उनके छह प्रश्नों का उत्तर सुनने से पहले गोविंद की पावन क्रीडा स्थली वृंदावन में बैठे हैं सवेरे का सुंदर समय है बसंत की रितु चल रही है आपने चदरिया उड़ रखी है ऐसे मौसम में तो श्रीमती निद्रा जी थोड़ा बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे आक्रमण करती ही हैं और व्यासमंत्र के सम्मुख भागवत मंडप में तो उनका असर भगवत कृपा से होता ही रहता है बोलो जय श्री कृष्ण तो मुझे लगता है कि दो मिनट थोड़ा हम फ्रेश हो जाएं, कीर्तन करके आ रही होंगी तो वो चली तो भी जाएंगी राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा राधे राधे को मनाए बजाए राधे राधे गाए जा कृष्ण को भिजाए जा राधे राधे गाए जा। सब जाइए किसी को के लिए परम धर्म केवल एक है ऋषियों अधोक्षत श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना अधोक्षत कन्हैया के चरणों में विशुद्ध रति का होना लेकिन ध्यान देना भगवान के चरणों में जो रति की जाए वो निष्काम होनी चाहिए बोलो जा श्री कृष्ण अहि तुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसीदती उस भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए उस भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए प्रभु के चरणों में विशुद्ध भक्ति करो विशुद्ध प्रेम करो इसलिए नहीं कि इसके बदले हमें कुछ मिले बल्कि इसलिए कि यह करना हमारा धर्म है भक्ति तो निष्काम करो मंदिर इसलिए नहीं जाना कि जाने से हमें कुछ मिले बल्कि इसलिए जाना कि जाना हमारा धर्म है ध्यान देना। और एक बात आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दू भक्ति के बदले मांगना तो कुछ चाहिए ही नहीं यदि हम मांगते हैं तो भक्ति करते ही नहीं है ध्यान देना और भगवान से भक्ति के बदले कुछ मांगते हैं तो हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं धोखे में रह रहे हैं। क्योंकि मांगोगे तो सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने मांगा है और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था हा हम क्या मांग सकते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का इससे ऊपर हमारी पहुंच है ही नहीं और क्या मांग सकते हैं हम ज्यादा मांगोगे दस पांच करोड़ रुपए मांग लोगे दस बीस पचास लाख हजार करोड़ रुपए मांग लोगे और ज्यादा नहीं तो दो सौ दो चार सौ पांच सौ कुंटल सोना मांग लोगे और ज्यादा मांगोगे तो राष्ट्राध्यक्ष होना मांग लोगे सारी दुनिया का मालिक होना मांग लोगे और ऊंचा हम कुछ मांग ही नहीं सकते लेकिन मांगोगे तो सिर्फ उतना मिलेगा जितना तुमने मांगा है और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था क्योंकि मांगने का हमारा स्तर है और देने का उसका स्तर है मांगते हैं तब हम अपने स्तर से मांगते हैं और जब वो नहीं मांगने पर देता है तो अपने स्तर से देता है एक तरफ है देने वाला उदार दानी परमात्मा और एक तरफ में हम कंजूस मांगने वाले मंगता बोलो जय श्री कृष्ण तो से कुछ मत मांगो एक और बात कुछ भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में हम भगवान को छोटा नहीं बना देते ध्यान देना परमात्मा से यदि हम कुछ मांग रहे हैं तो अपनी नजरों में भगवान को छोटा नहीं बना रहे हैं क्या क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको ये मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए तभी तो हम कह रहे हैं हमको ये मां को, मा को मालूम नहीं बच्चे को भूख लगी है तो कहते माँ दे दे तो माँ देती तो भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में हम ये बताना नहीं चाहते कि आपको मालूम नहीं इसलिए हम मांग रहे हैं जो सर्वान्तरयामी है जो घटघट वासी है जो कणकण में बास करता है उसको मालूम नहीं है तुम्हें क्या चाहिए विचार करो और जब उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए क्योंकि वो अंदर ही बैठा है तो उससे मांग करके अपनी नजरों में हम उसको छोटा क्यों बनाते हैं एक और बात भगवान से कभी कुछ न मांगोगे तो फायदे में रहोगे मांगना तो धोखा है जान देना क्योंकि वो सब जानता है और हम जब मांगते हैं तो हंसता है कितना पागल है मुझसे मांग रहा है जैसे कि मुझे मालूम नहीं दक्षिण में एक संत हुए बड़े अच्छे कवि वो राम जी के सामने बैठे थे भक्ति कर रहे थे भक्ति करते करते क्या मांगा कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे वरना वरनाशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं हे राम जी यदि मैं आपसे कुछ मांगने की गलती करूं भी तो आप मुझे देने की गलती कभी मत करना भक्त कह रहा है रामचंद्रदास संत का नाम था कि मैं यदि आपसे कुछ मांगू भी तो आप मुझे देने की गलती मत करना श्री बाल कृष्ण लाल की भगवत कृपा से राम कुछ मुझे वर्णनाशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं यदि मैंने कुछ मांगने की गलती की है तो राम जी आप देने की गलती कभी मत करना यदि तुमने मुझे मेरे मांगने पर दे दिया तो मैं भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैंने भक्ति करी थी उसके बदले दे दो है मैंने बीस रुपए दिए डेढ़ किलो चीनी ले ली तो मेरा आपका संबंध क्या रहा मैंने आपको दो सौ रुपए दिए उसके बदले मैंने कुछ ले लिया तो मेरा आपका प्रेम क्या रहा पर हमारे ब्रज की उपासना में तो सज्जनों भक्ति के बदले प्रभु से मुक्ति मांगना भी मना है हमारे ब्रज के संत कहते हैं मुक्ति हु नौन सी खारी लागे गए मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है मांगना क्या आपको मालूम है भागवत में आपने सुना होगा भगवान नसंग देव जब प्रकट हो गए प्रहलाद ने प्रभु की बड़ी स्तुति गाई भगवान नृसिंह नेत्रों से आंसू झरने लगे और प्रहलाद को गोद में लेकर के देव ने कहा प्रहलाद मांग बेटा क्या चाहिए तू तो जो मांगेगा सो ही मैं तुझे प्रदान करूंगा मांग क्या चाहिए प्रहलाद बोले क्या मांगू बोले ब्रह्मा का पदवी मांगेगा तो मैं दे दूंगा प्रभु ने कहा ब्रह्मा जी वहीं खड़े थे ब्रह्मा बोले मैं तो गया काम से, प्रभु ने कहा तू चाहे कि मुझे इंद्र बनना है तो देवताओं का सम्राट इंद्र तुझे बना मांग, इंद्र बोले मेरे सिंहासन का बोल्ट तो वैसे ही ढीला है कोई जरा भी तपस्या करे तो मेरा सिंहासन पहले हिल जाता है हम लोग सुनते हैं न कथा में उसने वैसी तपस्या करी कि इंद्र का सिंहासन हिल गया ऐसी कहानियों में सुनते हैं इंद्र बोले मेरा सुनना तो जरा सी बात में हिल जाता है ले ले भैया तू तो ही ले लेना और भगवान दे देंगे कौन बड़ी बात है भगवान ने का ब्रह्म बनना चाहेगा तो बना देंगे इंद्र बनना चाहेगा तो बना देंगे जो पद तुझे चाहिए मांग प्रहलाद बोले क्या मांगू प्रभु ने क्या बिना संकोच के मांग ले पुत्र वही दूंगा देवता थर थर खा अपने किसकी गति खतरे में पड़े कुछ मालूम नहीं भगवान सुप्रीम पावर किसी को ब्रह्मा से क्या सुनो आप आपसे प्रहलद बनेगा ब्रह्मा एक मिनट ही तो लगता है वो जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे जिसको चाहे चेंटी बना दे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो सुप्रीम पावर प्रहलाद सामने खड़ा है भगवान कहते मांग ले और संकोच नहीं करना तो मेरे सामने डरना भी नहीं किसी से बोल क्या चाहिए स्वर्ग चाहिए वैकुंठ चाहिए मुक्ति चाहिए वैभव चाहिए त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए ब्रह्मांड का मालिक बनना है ब्रह्मा की पदवी चा, जो चाहिए मांग प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए भगवान बोले मांग ना बेटा प्रहलाद बोला जो मांगूंगा सो दोगे प्रभुन का देंगे प्रहलाद ने कहा तो तीन बचन भर दुला गोविंद का विश्वास नहीं होता विश्वास है तभी तो कह रहा हूं प्रभुन का जो मांगे गाशियों देंगे देंगे देंगे ब्रह्मा बोले अब कंफर्म और हो गया सब देवता एक दूसरे को देख रहे हैं किसकी गद्दी खतरे में होगी मालूम नहीं प्रभुन का बोल क्या चाहिए मेरे प्रहलाद ने कमाल का वरदान मांगा प्रभु से प्रहलाद बोले देना है तो बस यही पर दे दो प्रभु कि यदि राशि समय कामान बरां स्वाम बनदर सभा कामानद्रोहम भवतू व्रणे वरम प्रहलाद बोले देना है केशव शब्द तो केवल एक ही बर दे दो कि मेरे जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो केवल यही बर दे दो कामानाम हृत समरम आपके चरणों के, के राम और कुछ मांगने का अंकुर मन में पैदा ही न हो रही मन वो नर मर चुके जो जोख हुन जाए पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख सोनिक सतना है क्या मांगना पर क्यों मांगना है इसलिए प्रभु से मांगना नहीं है किसी ने प्रश्न किया आप मांगने के लिए मना करते हैं भक्ति में मांगना नहीं तो ये मांगना शब्द बना ही क्यों जब मांगना मना है भक्ति में तो मांगना शब्द ही क्यों बना तो कहते हैं मांगना तो मांगने के लिए बना तो मांगने को तो आप मना करते हैं बोले हम मना इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से वैभव मत मांगो भगवान से संसार की वस्तु मत मांगो भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो बोलो जा श्री कृष्ण भगवान को मांगना है भगवान से नहीं मांगना इसलिए मांगना बना है और भगवान को भी मांगना एक शब्द आ गया वास्तव में यदि तुम्हारे मन में है कि मुझे भगवान मिले तो वह भी मांगना जरूरी नहीं है आदरणीय भरत जी महाराज जब राम का दर्शन करने जा रहे थे त्रिवेणी में स्नान किया माता गंगा प्रकट हो गई भरत से बोल मांग क्या चाहिए तो भरत ने क्या नहीं चाहिए वो पहले कहा काम मारुचे गतिन चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान मुझे धन नहीं चाहिए ऐसा अर्थ लेकर मैं क्या करूं जो अर्थ पूरे अनर्थों की जड़ है मुझे अर्थ नहीं चाहिए मुझे ऐसा लौकिक धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म की वजह से जिस धर्म के बंधन में राम एक बार भी ये बोल न पाए पिताजी मेरा कसूर क्या था जो आपने मुझे मन में भेजा राम ने एक बार भी नहीं कहा सुमंत्र जी जब लौटे तो भरत ने दशरथ जी ने पूछा राम ने कुछ कहा एक बार भी नहीं कहा कि मेरा कसूर क्या था ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए ऐसे काम की आकांक्षा भी मैं नहीं करता जिस काम ने पिता की बुद्धि को विकृत कर दिया राम जैसे पुत्र को भी बन जाने से रोक न सके कामाशक्ति मुझे नहीं चाहिए मुझे ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए जो मुक्ति राम के चरणों से दूर करती हो तो क्या चाहिए बोले जनम जनम रति राम पद जन्म जन्मांतर तक के चरणों की रति मुझे जन्म जन्मांतर तक के चरणों की प्राप्ति मुझे हो मुझे तो मेरे राम से मिला दो बस प्रभु से भी मांगना है तो प्रभु को मांगो राम से मांगना है तो राम को मांगो दुनिया क्या मांगना है दुनिया के वैभव को क्यों और किस लिए मांगना है इसलिए आदरणीय सूत्र जी महाराज कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहि तुक प्रतिहता ये आत्मा ये जीवन का परम धर्म है अधोक्षद कृष्ण के चरणों में रति का होना और वो रति अहितुकी होनी चाहिए निष्काम होनी चाहिए तो ही सर्वोत्तम है तो ही उसका फल है एक और बात वासुदेवे भगवती भक्तियों प्रयोजित जनयत्या सुवैराग्य ज्ञान च तद हई यहां बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सुख जी महाराज कि भक्ति है पत्नी पर भगवान है पति परमात्मा रूपी पति को भक्ति रूपी पत्नी यदि हम समर्पित करेंगे तो दो पुत्र होंगे ज्ञान और वैराग्य जनयत्यासु वैराग्य ज्ञानम चुकम ज्ञान और वैराग्य दो अद्भुत पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी हमारे जीवन में वो प्रस्फुटित होंगे भक्तिर उत्पद्य देसाम शोक मोह भया इसलिए गोविंद के चरणों में भक्ति प्रदान करो और वो बिल्कुल निष्काम होनी चाहिए ध्यान से सुनना आपने दूसरा प्रश्न किया था ऋषियों किसको पूजें और किसको छोड़ें उसमें निवेदन मेरा इतना ही था कि निंदा कभी किसी की मत करो पर निष्ठा हमेशा एक में रखो नंदा किसी की नहीं निष्ठा एक में एक है। तो हल्के से बोल दो माता बड़ा आलसी हो गया हूं पहले दो सौ माला करता था कन्हैया के नाम की अभी बीस रह गई है हे मां आप तो जगदम्बा ऐसी कृपा कर दो कि गोविंद चरणों में मेरी भक्ति और ज्यादा बढ़े तो हमने पूजा किसकी कर ली माता जी की और चाह किसको अपने मुरलीधर को अनन्य भक्ति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम एक की निष्ठा करें और दूसरे की निंदा नहीं नहीं गीता में कृष्ण कहते हैं अनन्याचितो माम ये जनाहा पर्युपासते नित्याभक्ता नाम योगक्षेमं बहाम्य जो अन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम में बहन करता हूं तो न अन्य अन्य अन्य का मतलब यह नहीं कि हम निष्ठा एक में हैं तो दूसरे को समझे ही नहीं ना सबको प्रणाम करो सबको को वंदन करो और चाहो अपने को गोपियों ने मां कात्यानि की पूजा की गोपियों ने मां के चरणों में श्रद्धा की और चाहा मुरलीधर को बोलो जा श्री कृष्ण हां एक निष्ठ होना है निंदक नहीं होना अब आप देखें एक साधारण बात में समझें जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है वृक्ष में सैकड़ों डाली है अरबों खरबों उसमें पत्ते हैं करोड़ों उसमें फूल हैं लाखों उसमें फल हैं पर उसकी जड़ तो एक ही है मूल तो उसका एक ही है अब उस वृक्ष की एक डाली भी आप तोड़ेंगे तो जड़ को ही कष्ट होगा ना इतने जितने भी देवी देव हैं सब एक ही ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं किसी में भी एक में निष्ठा करो प्रणाम सबको करो वंदन सबको करो उसमें दोष नहीं है अब जैसे तीसरे भाव में इसको हम समझें कोई पतिब्रता स्त्री है पतिब्रता स्त्री के पति है उसके बारे में लिखा है पतिव्रता के बारे में कि पति क्यों परमेश्वर माने पति की पूजा करे निष्ठा से उसकी सेवा करे वही पतिव्रता कहलाती है ना लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि पति की पूजा करो देवर जी में डंडा लगाए पति की पूजा करे, करे जेठ जी को गाली सुनाए पति की पूजा लगे सास ससुर को कुछ समझा ही नहीं वो पतिव्रता थोड़ी है सासु की भी पूजा करो ससुर जी का भी आदर करो जेठ जी का भी सम्मान करो देवर से भी दुलार करो लेकिन पति का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता पति तो पति है ना ऐसे एक सब, सब साधे सब जाए निष्ठा तो हमें एक नहीं होना चाहिए एक साध्य भक्ति ही श्रेष्ठ है पर किसी की भी निंदा तो नहीं करनी है क्योंकि वो सभी तो उसी के रूप है उसी के रूप में इसलिए एक में निष्ठा रखनी है ऋषियों निंदा किसी की नहीं मंदिर में सब देवों को प्रणाम करें सब देवों को वंदन करें रामेश्वर जा रहे हैं भगवान गंगोत्री सिंह जल लेखे जा रहे हैं रामेश्वर प्रभु को जल चढ़वा रहे हैं और प्रणाम करके कह दें बांके बिहारी के चरणों में, में मेरी श्रद्धा और हो जा बाबा आशीर्वाद दे दो ये अनन्न्य भक्ति ये है किसी की निंदा करके एक पुष्टि करना यह अन्य भक्ति नहीं बहुत अच्छा लगा सोनकादि ऋषियों को आप लोगों ने मुझसे यह पूछा कि वो अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे हुआ और अनामी है तो उसका नाम कैसे हुआ भाई अजन्मा है तो वसुदेव से देवथ्याम जा तो ये और वो अनामी है तो विष्णु सहस्त्र नाम क्यों गोपाल सहस्त्र नाम क्यों तो सूत जी ने बड़ी विचित्र बात कही कि वह हमसे पूछ के कुछ करेगा क्या हां भाई वेद में मेरा नाम अजन्मा है भैया मैं जन्म लू कि नहीं बताओ क्योंकि मेरा नाम अजन्मा है मेरा नाम वेद में अनामी लिखा भैया नाम कोई रखे कि नहीं फिर तुमको सब अनामी है तो नाम क्यों रख लिया अरे स्वच्छंद गति ईश्वर ऋषियों वो ईश्वर है और ईश्वर है ना इसलिए हजार जन्म लेकर भी वो अजन्मा है और अजन्मा होने के बाद वो हजारों जन्म ले सकता है यही तो इसका मतलब होता है हजार जन्म लेखन भी वो अजन्मा है और अजन्मा होकर भी अनंत जन्म ले सकता है गीता में गोविंद कहते हैं जन्म कर्म चुमे दिव्यम एवं मेरा जन्म भी दिव्य है कर्म भी दिव्य है तो वो कुछ भी कर सकता है कर्तुम अकर्तुम अन्य था कर्तुम समर्थ ईश्वर ईश्वर वही होता है नहीं करने के बाद भी जो सब कुछ करे और करने के बाद भी जो कुछ ना करे ईश्वर है निर्गुण होने पर भी जो सगुण हो जाए सगुण होने पर भी जो निर्गुण रूप में प्रतिष्ठित रहे वो ईश्वर है भाव का भू हूं में और भाव ही बस सार है भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है अन्य धन और मस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सतखत्र है भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और अंत में कह दिया कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है प्रेम की जंजीर में भक्त बांध लेते हैं टेंपरेचर जब माइनस में चला जाता है ना जी तो पानी बर्फ बन जाता है हा पानी माने निर्गुण और बर्फ माने सगुण टेम्परेचर जब 50 डिग्री में आ जाए तो पानी हो जाता है बर्फ भी पानी बन जाती है और टेम्परेचर जब माइनस डिग्री में चला जाए माइनस ट्वेंटी तो बर्फ हो जाता है अमेरिका में एक जगह अलास्का अलास्का में आप कभी देखें तो वहां नदी बह रही है और शाम के टाइम में देखें तो वहां लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं नदी के ऊपर बोले यहां तो नदी थी बोले बर्फ हो गई है कल फिर नदी हो जाएगी बोलो जय जाए श्री कृष्ण सवेरे नदी बह रही है और जब तेज धूप हुई तो नदी हो गई और जब ठंड ज्यादा होने लगी टेम्परेचर माइनस में चला गया तो उस नदी के पानी पर लोग खेल रहे हैं बर्फ हो गई नदी खत्म तो भक्त के मन में जब दैन्य भाव जागृत होता है अहम ही नारायण दास दास दासानुदास दास दास, दास, दास, दास तदृत्य तो भृत्य परिचारक भ्रत भृत्य भ्रत्यस्त भृत्यम भृत्य स्मरलोकनाथ और अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल निम्न हूं मैं तो निकृष्ट हूं मैं तो ये हूं और जब एकदम धीनता में आ जाता है तो वही निर्गुण परमात्मा सगुण के रूप में प्रकट हो जाता है पानी बरफ हो गया और भक्त के हृदय में जब जब अहंकार का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है ईश्वरों हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी मैं ईश्वर मैं ये मैं वो मैं ये तो फिर वो निर्गुण हो जाता है बोलो जय श्री कृष्ण बोला अब ढूंढता रहे अब तुझे मिलूंगा ही नहीं कभी लेकिन दोनों में भेद कुछ नहीं है पानी और बर्फ में क्या भेद है हजार जन्म लेकर भी वो निर्गुण है निर्गुण होने के बाद भी वो अनंत अवतार ले सकता है हाँ ये जरूर है ऋषियों प्रमाण का जहां तक प्रश्न है तो यहां दो बातें हैं पहली बात तो ये है कि यदि हम इस रूप में देखें कि सर्वांतरयामी परमात्मा है तब वो घट-घट में है आज पूरे विश्व की जनसंख्या सात अरब है तो सात अरब यदि विश्व की जनसंख्या है तो सात अरब भगवान तो कन्फर्म है बोलो जय श्री कृष्ण क्योंकि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ट प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर वास करता है तो इनमें भी है इनमें भी है इनमें भी है सब में है लेकिन अवतार के प्रसंगों को हम प्रामाणिक रूप में देखना चाहें तो प्रभु के 24 अवतार हैं जिनको अंशावतार कलावतार या पूर्णावतार कहा जा सकता है और उन चौबीस अवतारों में सबसे पहला जो प्रभु का अवतार है ऋषियों उसका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दूसरा है बराह अवतार इसको यज्ञ रूप बोलते हैं बराह माने यज्ञ दक्षिण भारत में आप कभी जाते हो तो हर मंदिर में आपको बराह भगवान का कहीं ना कहीं फोटो मिलेगा बारह को सबसे पवित्र मानते हैं दक्षिण भारत में प्राचीन हिंदू मंदिरों में आप देखें तो खम्भे पर आपको बरा भगवान का चित्र हर मंदिर में मिलेगा यज्ञ रूप यज्ञ माने पवित्र भगवान का तीसरा है नारद जी का अवतार इसको हम आवेश अवतार बोलते हैं ये भगवान के अवतार नहीं पर भगवान का आवेश इनको आता है इसलिए इसको हम लोग आवेश अवतार कहते हैं भगवान का चौथा है नर और नारायण का अवतार ध्यान से सन्ना जो बद्रीनाथ में तपस्या तो में लीन रहते हैं पांचवा है श्री कपिल देव जी का अवतार संखश शास्त्र के उद्गाता। छठवां है प्रभु का दत्तात्रेय जी का अवतार दत्त भगवान अनुसुईया के यहां जो पधारे सातवां है यज्ञ का अवतार आकुति के घर जो जन्म लेकर के आए श्याम्भु मनु की बेटी आकुति उनके पुत्र भगवान यज्ञ बने आत्मा भगवान का अवतार है ऋषभ देव जी का अवतार ऋषभ माने श्रेष्ठ हमारे जैन भाई जिनको प्रथम तीर्थंकर मानते नौवा है प्रभु का प्रथु अवतार और दसवां है मत्स्य अवतार यदि हम चौबीस अवतारों की चर्चा करते हैं तो मत्स्य अवतार दसवें नंबर पर आता है और जब हम दस अवतारों की चर्चा करते हैं तो मत्स्य अवतार पहले नंबर पे आ जाता है ग्यारह मा है कच्छप अवतार तो बारह मां धनवंतरी अवतार तेरह मां मोहिनी अवतार तो चौदह मां नृषिघ अवतार और पंद्रह माह है मेरे प्रभु का बामन अवतार तो सोलह मा परशुर जी का अवतार ऋषियों हो सत्रह मा है भगवान का वेदव्यास मनी का अवतार श्री कृष्ण दीपायन महर्षि वेदव्यास और अठारहवा अवतार है मेरे श्री राम जी का अवतार राम अवतार प्रभु का उन्नीसवा शेष बलराम का अवतार और बीसवा श्री कृष्ण का अवतार बोले बाल कृष्ण लाल की इक्कीस मां हरि अवतार बाईस हंस अवतार तेईस मां बुद्धा अवतार चौबीस होगा कल अवतार ए ते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रि लोके मृणयंती युगे युगे कहते हैं भगवान के जो 24 अवतार हैं ना उनमें सर्वश्रेष्ठ तो ये दो ही अवतार हैं राम अवतार और श्री कृष्णावतार ये श्रेष्ठ अवतार हैं है अवतार हैं वैसे कुछ भक्तों का यह भी मत है कि नहीं नंबर एक पे तो कृष्ण ही आते हैं वो सोलह कला पूर्ण है राम जी बारह कला पूर्ण है यह पूर्ण सत्य नहीं है राम कृष्ण दोनों ही सोलह कला पूर्ण है मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते परात्पर श्री राम ने चार कलाओं को प्रकट ही न होने दिया मर्यादा की वजह से लेकिन राम भी पूर्ण सोलह कला परिपूर्ण ब्रह्म है क्योंकि राम यदि सोलह कला पूर्ण न होते तो राम का नाम राम चंद्र कभी नहीं होता चंद्र नाम इसीलिए है कि वह भी परिपूर्ण है।, है कोई अंतर नहीं है वह मर्यादा पुरुषोत्तम ये लीला पुरुषोत्तम और हमारा कली संतरणोपनिषद में तो ऐसा वर्णन मिलता है हमारे यहां जो वेदांत है ना वेदांत को उपनिषद कहते हैं उन उपनिषदों में एक उपनिषद है कली संतरणोपनिषद तो कली संतरणों परिषद में ऐसा व्याख्यान मिलता है कि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा से बोले क्यों जी कलयुग में बहुत जल्दी मुक्ति का उपाय क्या है तो ब्रह्मा जी ने बड़े निसंकोच भाव से कहा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ब्रह्मा ने कह दिया ये वेद का मंत्र हो गया देखो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये वेदांत का मंत्र है तो चैतन्य महाप्रभु आदि मनीषियों ने देखा कि यदि हरे राम हरे राम हम पहले बोलेंगे तो ये वेदांत का मंत्र हो जाएगा और वेदांत के मंत्र को बिना स्नान किए बोलना मनाए इसलिए यदि हरे कृष्ण पहले कहा जाए तो नाम महामंत्र हो जाएगा फिर नहाके बोलो चाहे बिना बोलो, बोलो, बोलो, खाते हुए चाहे भूखे पेट बोलो, सुद्ध में कैसे भी बोलो कोई दोष नहीं रह जाता इसलिए चेतन देव आदि महापुरुषों ने इसको महामंत्र नाम महामंत्र की संज्ञा दी और कलयुग में मुक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है ये आइए दो मिनट इस ज्ञान यज्ञ में प्रभु का नाम स्मरण महामंत्र हम लोग गाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे a ऐसे काम तो हम लोग करते ही रहते हैं में कायी का संकोच जब भाव से बोले मेरे साथ में दो एक हैं और एक बात कहें आपसे महर्षि वेद ने श्रीमद भागवत की रचना की उसका मूल उद्देश्य भी केवल यही था कि कैसे भी जीव का मन राम कृष्ण के चरणों में लगे तस्मात्नाप्य के केनाप्य न मन कृष्ण निवेश तो किसी भी उपाय से मन कृष्ण के चरणों में लग जाए जीव का यही व्यास का उद्देश्य था और जीवन का परम लक्ष्य भी यही होना चाहिए तो प्रश्न कर दिया व्यास कौन है व्यास जी का प्राकट्य किस परिवार में हुआ भागवत की संरचना क्यों की हाँ व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में तो हमने कुछ सुना है महाराज तस् पुत्रो महायोगी व्यासपुत्र पुत्र सुखदेव बड़े योगी थे और ऐसे निष्कामी निस्पृह संत थे हमने सुना है हमने तो यहां तक सुना है कि जब वो जन्म लेकर के जा रहे थे बन की ओर तो पीछे पीछे उनकी पिताश्री जा रहे थे ना सूजी बोले यहां जा रहे थे तो हमने तो यहां तक सुना है कि सरोवर में कुछ माताएं बहनें नहा रही थीं अब सोलह वर्ष का दिगंबर सुखदेव उनके सामने होके निकल गया तो हमने सुना है कि माताओं को संकोच तो नहाती रही, दिगंबर दिगंबर 16 का युवा सामने निकल गया, लेकिन उनके पीछे आते हुए जी जब पास में तो उन बहनों ने तुरंत वस्त्र अलंकार धारण किया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई ब्यास जी से बोली धृष्टता के लिए क्षमा चाहती है बाबा हम आपको देख नहीं पाई थी इसलिए थोड़ा विलंब हो गया वस्त्र अलंकरण धारण करने में ब्यासने का बेटी तुमने देखा भी सामने हो कि मेरा बेटा गया है सोलह वर्ष की अवस्था परम सुंदर नव दिगंबर अवस्था में तुम्हारे सामने होकर चला गया और तुम्हें संकोच नहीं लगा अरे मैं तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हूं फिर मेरे सामने इतने संकोच की क्या जरूरत है बेटी जिससे संकोच करना चाहिए उससे तो तुमने किया ही नहीं तो स्त्रियों ने क्या जवाब दिया व्यास की आंखें खुल गईं कि तद विक्ष प्रक्षति मनोजगत स्त्री पुंभिदान्य विविध दृष्टि आपका पुत्र जो सुखदेव है न व्यास जी वो तो जानता ही नहीं स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं स्त्री पुंभिदान न तो सुतस्य विविध दृष्टि स्त्री पुरुष के संबंध क्या वो जानता नहीं इतना महापुरुष है उसके सामने हजार वस्त्र कोई पहन लो तो भी कोई फर्क नहीं और नंगे ही घूमते रहो तो भी कोई फर्क नहीं वो जानता ही नहीं स्त्री क्या होती पुरुष क्या होता उनके संबंध क्या होते ब्यास ने कहा हे भगवान इतनी महान आत्मा है मेरा पुत्र इतनी दिव्य दृष्टि है उसकी ब्यास जी लौट के चले गए अब मैं पुत्र को लौटा के नहीं लाऊंगा ऐसा महान जिसका पुत्र है और व्यास के बारे में आप विस्तार से बताइए इतना महान कृष्ण रूप ग्रंथ जिन्होंने समास को दिया ये व्यास कौन है सूजी ने कहा पर ब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति शक्ति के पुत्र हैं पराशर और पराशर के ही पुत्र है महारेद्यास ध्यान से सुनना माता सत्यवती की जब वेद जी का प्राकट्य हुआ अरे प्रणाम किया और बन को चल दिए माने का बेटा आप कहां जा रहे हैं इकलौता तो पुत्र मेरा मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना मां जब भी स्मरण करेंगी आप मुझे आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा और व्यास्ती चले गए क्योंकि मुझे समाज का बहुत काम करना है उत्तराखंड में चले गए कलकन निनादिनी अलकनंदा का ऑस्ट्रेलिया और के किनारे किनारे ऊपर गए तो ऊपर बहती हैं मां सरस्वती सरस्वती के किनारे व्यास जी ने छोटी सी पर्ण बनाई उसका नाम है श्याम इति प्रोक्त ऋषि नाम सत्रवर्धन ध्यान से सन्ना और व्यासी महाराज शाम्याप्रास में बैठे हैं उनकी भारजा है माता बिटी का बड़े ग्रंथों की रचना कर ली लेकिन व्यास जब भी समाधि लगा के बैठे तो लगे कि मैंने कुछ किया नहीं है दुनिया के लोगों की मानसिक अशांति को दूर करने के मुझे प्रयास करना चाहिए संसार के लोगों को आत्मिक बल बढ़े प्रभु के चरणों में उनकी निष्ठा बढ़े इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए शत्रह पुराण लिख दिए वेद के आधार पर पर मन संतुष्ट नहीं है महाभारत की रचना भी कर दी लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है लगता कुछ छूट रहा है कुछ अधूरा रह गया है एक बात कहूं मैं कथा कह रहा हूं आपको अच्छी लग रही है कि नहीं ये मुझे यहां पता चलता है और आपको अच्छी लगती है तो मुझे कहने में आनंद आता है जब तक आपको कथा प्रिय न लगेगी तो मुझे संतुष्टि हो ही नहीं सकती मैंने किसी बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की लेकिन जब तक उस ग्रंथ को पढ़कर महात्मा प्रसन्न न हो संत प्रसन्न न हो वैष्णवजन प्रसन्न न हो तो लिखने वाले को खुशी हो ही नहीं सकती तो व्यासी के मन में अशांति है शांति नहीं बढ़ रही है लगता कुछ छूट गया महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिए जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है फिर भी व्यास के मन में कुछ लग रहा है कि छूट रहा है और जब व्यास जी बैठे उदास होकर एक बात कहूं मन में कोई उदासी आवे मन में कोई उद्वेग आवे पड़ोसियों को कभी मत बताओ ये झूठे के आंसू लगाकर करके तुमसे सब पूछ लेंगे और हंसकर के बाजार में उड़ा देंगे इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है संत से मत पाओ सदगुरु से मत पाओ हो ही निमल विवेक उर गुरुसन की उदुरा एक और बात समाधान जब भी हुआ और जिसको भी हुआ अंदर से हुआ समाधान बाहर से कभी नहीं होता बाहर से तो समाधान की प्रक्रियाएं ज्ञात होंगी लेकिन समाधान होगा अंदर से एक और बात आपसे पूछूं मैं कदाचित गीता में श्री कृष्ण ने एक बात कही है स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है तो कृष्ण ने यहां स्वधर्म क्यों कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयो अपना धर्म अच्छा अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ परधर्मो भयावह तो भगवान को यहां स्वधर्म कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी ये थोड़ी समझने की बात है क्योंकि जिस समय साढ़े पांच हजार वर्ष से भी कुछ ज्यादा समय हुआ साढ़े पांच हजार वर्ष पहले जब कृष्ण ने गीता सुनाई थी उस समय कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं साढ़े पांच हजार वर्ष की बात छोड़िए आज से दो हजार वर्ष पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या थी तीन अरब और पूरी दुनिया के तीन अरब लोगों में सब हिंदू ही थे और सब सनातन धर्मी ही थे दूसरा कोई धर्म था ही नहीं हमारे हमारे सनातन धर्म के जो दस सूत्र हैं उन दस सूत्रों में एक सूत्र है परोपकाराय आए सतम विभूत परोपकार करो तो तकरीबन 2000 वर्ष पहले उस एक सूत्र को एक महापुरुष ने लिया और एक नवीन धर्म का आविष्कार कर दिया उसको हम ईसाई धर्म बोलते हैं क्रिश्चियन बोलते हैं सनातन धर्म में एक और सूत्र है अपने प्यारी से प्यारी वस्तु भगवान के चरणों में कुर्बान कर दो हमारे यहां तो कुर्बानी का मतलब समर्पण से है काम को भगवान के चरणों में कुर्बान करो क्रोध को कुर्बान कर दो काम क्रोध से हम बड़ा प्रिय करते हैं ना काम ही नार पियारी जिमे लोभ ही प्रिय जिमिदाम यह सब भगवान के चरणों में कुर्बान करो उस सूत्र को किसी आदमी ने ले लिया और कुर्बानी पर आधारित एक विकृत धर्म का आविष्कार कर दिया जिसको इस्लाम कहते हैं यह 1400 वर्ष पहले हुआ फिर कल जो आते आते तो गली गली में नए नए धर्मों का आविष्कार होता ही रहा और होता रहेगा लेकिन सत्य में जयते नान्यतम सनातन धर्म जिसमें हम लोग जन्मे हैं वैदिक हिंदू सनातन धर्म जिसमें हम लोग रहते हैं इस धर्म को प्रकट हुए पचास हजार करोड़ वर्ष हो गए पचास हजार करोड़ वर्ष तो जिस समय कृष्ण गीतना सुना रहे थे उस समय तो दूसरा धर्म कोई था ही नहीं फिर भगवान को स्वधर्मे ने धर्म श्रेय कहने की जरूरत क्यों पड़ गई तो अपने आप में चिंतनीय बात है तो कहते हैं चिंतन स्वधर्म का मतलब है अपनी आत्मा का धर्म अपने अंतर का धर्म अपने अंतर हृदय का धर्म और आपको प्रैक्टिकली बताता हूं मैं आप कभी ज्यादा उद्वेग में आ जाए ज्यादा अशांति मन में आ जाए आप बहुत ज्यादा व्यघ्न हो जाए कुछ डिप्रेशन होने लगे डिप्रेशन के शिकार होने लगे आप कुछ मत करना आंखें बंद करके अपने कमरे में एकांत में बैठ जाना और अपने आप से बिल्कुल निर्मल मन से पूछना कि मैं क्या करूं देखना पांच मिनट आपके हृदय से समाधान निकलेगा कि तुम ये करो तो फायदा होगा क्योंकि वो अंदर बैठा है और जरूर होगा ऐसा हम करते नहीं इसलिए प्रैक्टिकली मालूम नहीं करके देखना महर्षि वेदभ्यास को लगा कि बड़ी बड़ी अशांति सी हो रही है और जब नेत्र बंद करके वो समाधि लगा करके बैठे तो उनके हृदय से आवाज निकली संत दर्शन की प्रतीक्षा करो और व्यास ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नारद जी बैठे सन्मुख संत नारद हैं। और व्यास जी ने कुछ कहा नहीं नारद जी अपने आप ही पूछने लग गए पारा सर ज महाग भवतना परितुष्य शारीरम आत्मा मानस ए बाबा परसर नंदन बड़े उदास लगते हैं आप उदासी का कारण मुझे बताओ सब प्रसन्न तो है सब आनंद तो हैं आप जैसा महान तपस्वी तो आप जैसा महान ऋषि आपकी उदासी तो दुनिया को उदास कर देगी महाराज ब्यास बोले आप सब जानते मैं क्या बताऊं इतना सब कुछ किया पर मन में शांति नहीं है तो ब्यासी ने वही बात कही जो मैं अभी कह रहा था ब्यासी कहते हैं कोई कितना भी ऊंचा कवि सही सज्जन पुरुष जब तक उसकी कविता की सराहना न करें उस कवि को संतोष नहीं मिल सकता कोई कितना भी बड़ा परोपकारी क्यों ना सही महापुरुष जब तक उसके परोपकार की प्रशंसा न करें उस परोपकारी को भी सुख नहीं मिल सकता सरोवर है कमल के फूल खिले हैं नीला नीला जल भरा हुआ है अगाध जल पर मैंने उसमें स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाई और मेरे पैरों में कीचड़ लग गया तो मैं बोलूंगा ये जल ऊपर से अच्छा दिखता है अंदर तो कीचड़ भरा है तो जी कीचड़ भरे हुए जल में कौए आ सकते हैं हंस कभी नहीं आ सकते तद बायशम तीर्थ मुसंती मानसा नंसा निरमंत शिक्षया ऐसा नारद जी कह रहे हैं तद बायस तीर्थ मानसा वो कौ का तीर्थ हो सकता है कौए सरोवर में आ सकते हैं पर जिन हंसों को मोती चुभने की आदत है निर्मल जल में रहने का स्वभाव है मानस सरोवर के राजहंस वो कीचड़ के जल में कभी नहीं आ सकते दास बोले मैं समझा नहीं नारद जी बोले समझने में अब बचाई क्या है खुद ही समझ लो नारद बोले थोड़ा सा इशारा तो करो तो नारद जी ने कहा आपने शास्त्र लिखे हैं क्षमा करना व्यास जी जिन लोगों को बिल्कुल शास्त्र में अभिमति नहीं है जिनको बिल्कुल सत्संग सुलभ हो पाता नहीं है ऐसे सांसारिक व्यवहारी विषयी जीवों के लिए कदाचित वो ठीक हो सकते हैं, परम शास्त्रों में कहीं कहीं आपकी लेखनी से थोड़ी भूल हो गई है जैसे जो आदमी साल भर में 360 दिन हिंसा करता है आपने कह दिया तीन सौ उनसठ दिन मत करो चलो एक दिन तुम तुम चलो एक ऐसा आपने इशारा किया विजयादशमी आदि में एक दिन आप तो यह कहना चाहते थे कि जब वो एक दिन करेगा तो तीन दिन छूटेंगे फिर मैं कह दूंगा आप बिल्कुल छोड़ो पर लोगों ने आगे पढ़ाई नहीं जो 360 करते थे एक टाइम वो 360 करने लग गए दोनों टाइम बोले जी ने लिखा है। आपके निषेध वाक्य को वो आज्ञा वाक्य में मन करके उसका पालन करने लगे और जिस ग्रंथ की सराहना परमहंस न करें वैष्णव जन न करें वैष्णव जिसको पढ़कर आह्लादित आनंदित प्रमोदित न हो जाए तब तक रचयता के मन में प्रसन्नता कैसे हो सकती है बोलो जय श्री कृष्ण इसलिए आप भागवत की रचना कीजिए आपको करना कुछ नहीं है भागवत तो मेरे परमात्मा नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को सुनाई थी सृष्टि के प्रारंभ में जैसे हम चतुर्श्लोक भागवत कहते हैं एक बार मैं अपने पूज्य पिता महाराज के चरणों में बैठा था तो मेरे पिताजी ने वही भागवत मुझे सुनाई चतुर्श्लोकी और मुझसे कह दिया था द्वितीय स्क में आ यथा हर भगवती नाम भक्ति न भविष्य सर्वात्म इति संकल्प्य संकल्प लोगों के अंतर हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति बढ़े ऐसा संकल्प लेकर नार, नारद तुम उसका प्रचार प्रसार करो वही भागवत आपको मैं सुनाता हूं उस भागवत का विस्तारीकरण करो व्यास जी आप जैसा महान भगवत स्वरूप संत कितना समाज का कल्याण होगा भागवत को वैष्णव जन पढ़ेंगे परमहंस पढ़ेंगे वो पारमहंस संहिता होगी और उनके मन में जब उत्साह और आनंद बढ़ेगा तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी बोलो इंपॉसिबल संभव नहीं है क्यों अब शरीर ऐसे ही चलता रहेगा क्या बुढ़ापा भी तो आना है अब मेरी बस की बात नहीं है वृद्ध होने को चला मेरी नहीं छा मन को छोटा मत करो महर्षि वेद्यास आपको मालूम नहीं भगवंत कृपा से भी ऊंची है संत कृपा ध्यान देना प्रश्न उठा था एक बार ऋषियों की सभा में कि संत कृपा ऊंची कि भगवंत कृपा ऊंची तो ऋषियों ने कह दिया कि भगवंत कृपा से भी श्रेष्ठ संत कृपा है क्योंकि संत कृपा का फैविकोल यदि आप लगा लेंगे तो भगवंत कृपा आपको कभी छोड़ नहीं सकती एक बार उसमें आके तो देखो यह पक्की बात है और संतों की कृपा से जीवन में कितना परिवर्तन आता है व्यास जी इसका मैं आपको कोई प्रमाण नहीं दूंगा मैं आपको कोई किसी और दूसरे की कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं तो अपनी कथा कहता हूं व्यासी बोले आप क्यों बोले हाँ के हम पुरातीत भवे भव दास कश्यान वेदि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था महाराज मेरी मां अनपढ़ बढ़िया अशिक्षित बड़ी सीधी सादी लेकिन परिस्थिति यह बन गई महात्मा जी व्यास जी कि मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी मर गए अब लोग एक तो अनपढ़ माता उसका मैं इकलौता बेटा इधर बेटे के जन्म की खुशी उधर पति के मरने का दुख मेरी मां क्या करती मुझे पाला उसको लगा कि समाज में बड़ी विकृति है पता नहीं लोगों का कैसा भाव रहे मैं जब छह सात महीने का हुआ होऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा था मुझे गोद में लेकर मेरी मां ऋषियों की चरण में चली गई ये सभी ऋषि सदगृहस्त ऋषि थे बड़े वेदवादी ऋषि दस्यासु कश्यान वेदवादी नाम उन वेदवादी ऋषियों के आश्रम पर मेरी मां मुझे गोद में लेकर के गई ऋषियों ने पूछा कहो बेटा बोले बाबा पति रहे नहीं नन्हा सा बालक है समाज से डर लगता है बस आप जो सेवा बताएंगे, मैं सेवा करती रहूंगी मुझे तो दो वक्त का प्रसाद चाहिए संतों की आंखों में आंसू आ गए बेटी अंदर जाओ हमारी धर्मपत्नी पत्नी है हमारे बाल गोपाल हैं ऋषि पत्नियों से तुम पूछ लो जो सेवा में मिले वो सेवा करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो बेटी क्योंकि आश्रम का मतलब क्या है जैसे आपने देखा हो कभी लोग धूप में चल रहे हैं बड़ी तेज धूप है नीचे से पैर जल रहे हैं ऊपर से सिर जल रहा है पसीने पसीने हो रहे हैं आपको दिखाई दिया दूर कोई बहुत बड़ा बटवृक्ष है उसकी बड़ी दूर दूर तक छाया है उसके नीचे आप जैसे पहुंचे और पहुंचते ही आपने कहा आहा श्रम गया परिश्रम गया तो आहा श्रम गत जहां जाने पर श्रम चला जाए आनंद की अनुभूति हो जाए उसी को आश्रम कहते हैं बोलो जय श्री कृष्ण संसार का कोई भी श्रम संसार का कोई भी ताप जहां अपना प्रभाव न दिखा पाए उसको आश्रम कहा जाता है मेरी माता को उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा दे दी बेटी तुम यहां गौ सेवा करो गौ माता का दूध दो गाय को चारा देना ये सब सेवा करो और आनंद से रहो प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था माता का हाथ बटाने लगा अब मैं बड़ा क्या मैं तो किशोर होने लगा ऋषियों ने मेरा नाम रामदास रख दिया है कोई दास रख दिया मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी एक बार वहां और ब्रह्मवादी ऋषि सत्संग के लिए पधारे आपने देखा होगा चातुर्मास में बरसात के चार महीनों में संत लोग एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं। अब वो ऋषि लोग जो आए थे परम मनीषी संत विद्वान मैं उनकी सेवा भी करने लगा मुझे बड़ा प्यार करने लगे बड़ा दुलार करने लगे उनका आशीर्वाद मिलने लगा संतों का आशीर्वाद मिले तो भगवंत आशीर्वाद तो तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिक आएगा बोलो जय श्री कृष्ण अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कि कथा सुनते सुनते सुनते सुनते मुझे लगा कि संसार तो सपने है दुनिया तो सपना है कि कथा से जीवन में परिवर्तन आ गया और मैं उन संतों के चरण दबाता उनके पत्तल पे जो सीत प्रसादी बचती मुझे याद है मैं जब छोटा था ना एक बार सुदामा कुटी में कथा की मैंने ये बातें आज से 26 वर्ष पहले सुदामा कुटी में एक संत थे टाट बाबा अब है कि नहीं मालूम नहीं वो संत अपने चरणों में बीछिया पहनते थे संतों में घुघरू पहनते थे इतनी लंबी डाढ़ी और टाट पहनते थे मुझसे बोले मुझे कथा सुननी है मैं इनका बाबा सुनाएंगे तो वहां कथा हुई अब कथा महाराज बोस मैंने उनसे पूछने बाबा तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़िया बीछियां काय को पहनो चूड़ी काय को पहनो तो संत बोले नहीं तीसरे चौथे दिन मैंने पूछा बाबा आपने मुझे बताया नहीं उनकी आंखों में आंसू आ गए पर मुझसे बोले बेटा हम राम जी की सखी हैं, हमारे तो राम ही सर्वस्व है मिथिला की उपासना है ना तो सखी भाव है अब शरीर की तो बनी रहो मुझे अवसर लगा तो मैंने देखा वो कथा के बाद में भंडारा हुआ भंडारा होता है ना तो मैंने उन संत को अपनी आंखों से देखा जब कथा पूरी हो गई और हजारों संत भंडारा पाने लगे तो जब संत भंडारा पा चुके तो मैंने देखा वो संत सब संतों की पत्तल से एक एक पकौड़ी एक एक कोई चीज उठा के दोना में ले रहे थे और उसको खा रहे थे मैंने कहा बोले सीत प्रसादी है संत भगवान की प्रसादी आज मैं यही पाऊंगा कथा सुनी है ना तो मेरा मन है आज प्रसादी लू मैं तो देखता रह गया नाराजी कहते हैं कि वो संत भोजन जब कर लेते तो मैं उनके पत्तल का उत्सिष्ट प्रसाद पाता उससे मेरी बुद्धि बदल गई ऐसा नाराजी कह रहे हैं और मुझे लगा कि अब कथा तो दस दिन की बाकी रह गई मैं चरणों में गिर के बोला बाबा आप मुझे अपने साथ में ले चलिए जंगल में मुझे छोड़ देना और और और कहीं कहीं ऐसे डाल देना मैं तो, मैं तो तो भजन करूंगा जाने कैसे मेरी मां को पता चल गया बाबा ले जाएंगे मेरे बेटे को हाँ मां रोकर बोली बाबा मेरे पुत्र को ले मत जाना मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यही है मेरा जीवन में इसी किस्सारे जी लूंगी अब संत बड़ी दुविधा में पड़ गए बेचारे बेटा कहते हैं मुझे छोड़ नहीं जाना माँ कहती है इसको ले नहीं जाना बेटा कहता छोड़ गए तो मैं मर गएंगा माँ कहती ले गए तो मैं मर संत बोले क्या करें? जाऊंगा तो नाराजी कहते हैं, सब संतों ने मुझे पास में बुलाया बोले बस जिद नहीं करते हाँ तुम जानते हो माता प्रथम गुरु होती है अपनी मां की सेवा करो ये माँ बहुत भोली है इसकी सेवा से तुम्हें परम आनंद मिलेगा रही आध्यात्मिक जगत की बात तो हम तुम्हें प्रभु से मिलने का मंत्र देखे जाते और माताजी के शरीर का जब अंत हो जाए तो तुम स्वतंत्र हो बन जाने के लिए अभी तो तुम मन को ही बन बनाओ नाराजी कहते हैं मुझे जाने लगे तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा कुछ दे जाओ महाराज तो संतों ने मुझे आशीर्वादात्मक मंत्र दिया इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री जैसे गायत्री मंत्र होता है ना गायत्री मंत्र माइक पे बोलना मना है इसलिए आपने देखा होगा कि पंडित जी लोग जब यज्ञ कराते हैं तो पूरे मंत्र वो जोर जोर से बोलते हैं पर गायत्री मंत्र बोलने का टाइम जब आता है तो पंडित जी जो हैं वो मंत्र बोलते हैं मन ही मन में खाली स्वाहा बोलते हैं जोर से बस वेद का सर्वोच्च मंत्र है गायत्री मंत्र उसको गोपनीय रखा जाता है गुप्त रखा जाता है तो जैसे वो गायत्री मंत्र है ऐसे ये वासुदेव गायत्री मंत्र है। इसको बोल सकते हैं सब जगह वैसे बोलना तो ये पवित्र अवस्था में चाहिए पर उस गायत्री मंत्र की तरह इसमें इतने कठिन नियम नहीं है उन संतों ने मुझे मंत्र दे दिया नमो भगवती तुभ्यम वासुदेवाय धीमही प्रद्युमनाया निरुद्धा नम संघर्षण सुंदर मंत्र दे दिया वासुदेव गायत्री नाम है इसका। एक बात कह दूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कल कलयुग में कोई अड़तालीस लाख बार जाप करे तो भगवान उसको दर्शन देते ऐसा संतों ने आदेश किया है ग्रंथों में लिखा है ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का 48 लाख मार कोई जाप करे तो गोविंद उसको दर्शन देते हैं पक्की बात है एक माता जी बोली मारो के जाप है तो कल से शुरू कर मैंने कहा क्या कहा माता अजय महाराज कल से शुरू कर देते अड़तालीस लाख में कौन लगती है उस तकलीफ थोड़ी है भगवान तो मिल जाएंगे मैंने कहा कर लो कब से कर रही हो मतलब अड़तालीस लाख मंत्र पूरे न हो जाए तब तक भोजन करना मना है मैया बोली तो आपा को नहीं कर सका हमारे बस की कौन ही महाराज आपा को नहीं कर सका मैंने कहा तो गुड़ का पुआ है क्या डबल बेड पर पड़े पड़े जब लोग हाँ, 48 लाख जब तक पूरे न हो जाएं, तब तक जमीन पर सोना चाहिए केवल फल और दूध ले सकते हैं अन्न खाना मनाए भोजन करना मनाए ब्रह्मचर्ज का पालन करिए नौकर को भी तेज आवाज में डांटना मना है काम क्रोध आदि को मन में आने मत दीजिए 48 लाख पूरे नहीं होंगे उससे पहले गोविंद न, न मिल जाए तो जो कहो सो करेंगे बोलो जय श्री कृष्ण पर करो इस नियम से मसरत डाल ली डबल बेड पे पड़े आधी माला जप ली फिर चैनल बदल दिया फिर आधी माला ये कर ली फिर चैनल दूसरा देख लिया ऐसे थोड़ी मिलेंगे नाराजी कहते संत मुझे मंत्र दे गए, मेरा बहुत बड़ा भाग्य था। जब ये संत लोग जाने लगे मैं बहुत रोया पर इस मंत्र ने मुझे बड़ी शक्ति दी जपात सिद्धिर जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय मंत्र का जितना जाप करोगे ना मंत्र तुम्हें अंदर की ताकत देगा हां मानसिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति आत्मिक शक्ति मंत्र देता है नाराजी कहते हैं लेकिन मेरी मां है भगवान एक मिनट मुझे छोड़े नहीं अरे रामदास कहा है अरे मेरा पुत्र किधर है अरे बैठे जाना नहीं उसको लगता कहीं मैं भागने जाऊं क्योंकि मुझे बैराग्य चढ़ रहा था ब्यास जी एक दिन तो माला जबती मैंने सोच लिया माताजी जी अब पधर जाए तो ही ठीक है हाँ मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था पर बैराग ग्यारह था सोच लिया सुम्मा मर सुम्मा एक निर्गत आंगे हम दो गंपथी सर्वोपदस्तदा स्पृष्ट कृपणाम काल अनोदित एक दिन मेरी माता गाय दोने के लिए गई सो माँ को काली नागरण लिया और माताजी मर गई मैंने तो इनको भगवान का अनुग्रह समझा सीधा बन में चला गया और वहां जाकर के इसी मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया दो मिनट मेरे संग बहुत भाव से गायी है हो सकते नारद जी के संग हमको ही थोड़ा दर्शन हो जाए माता की गोद में बैठे क्या पता माँ कृपा कर दे भी हो गए में रोया भगवान बोले दर्शितम रूपम एतत कामाय ते सक रूप काम साधो सर्वान अगली बार मिलूंगा अभी तुम्हारे संस्कार हैं कहते हैं सारी सृष्टि जब प्रलियंकारी समुद्र में लीन हो गई मैं भी चला गया देखो संत कृपा सत्संग की कृपा उस मंत्र जाप की कृपा वही दासी का पुत्र बच्चा रामदास ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बन के आ गया और मेरे हाथ में जो वीणा है वो भी तो प्रभु ने दी है देवदत्त इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता बताओ संत कृपा से जब दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते व्यास जी की समझ में आई नारद ने तीन अंगुली हृदय से लगाई संपूर्ण ज्ञान व्यास के हृदय में उमेल दिया और व्यास ने फिर भागवत की रचना कर दी समाधि लगा के क्योंकि समाधि भाषा भाषा व्यास की समाधि है भागवत फिर उन्होंने ही श्रीमद भागवत सुखदेव जी को सुनाई भगवान सुखदेव ने वो कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई साथ ही दिन में मोक्ष मिल गया बोले महाराज थोड़ा विस्तार से बताओ ना जी बोले तो मैं तीन बजे से बताऊंगा बोलो जय श्री कृष्ण आप लोग ठीक पौने तीन बजे आना और समय का थोड़ा ध्यान रखें पौने तीन आएंगे तीन बजे कथा शुरू होगी क्योंकि मैं छह से आगे शाम को जाना नहीं चाहता सना वासुदेवस्य भाषित भवनत्रयम् सर्वूत निवासोज वासुदेव नमोस्तु विभूषितकनी रहा पीतांबरा तरुण बिंबलाधरोषा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरिंद नेत्र दत्म तीर्थास्पद शिवगिरी जनता श्यम भृद्याणतपाल भवािपोत वंदे महासुते चरण त्यवा सुधुस्तसुरेमी धर्मिष्ठ व्यवचसाद्यं मृग दैत सित म जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चो प्रभु जय जय मखन चो दो तीन मिनट बड़े भाव से कृष्ण नाम कीर्तन गाए गो स्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे माता का कात्यायनी के चरणों में बैठकर संतों की पवित्र सन्निधि में परम संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के विशेष सानिध्य में आप सब भगवत चरणानुरागी भक्त वृंदों के मध्य श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा में प्रातः कालीन सत्र में हम लोग व्यास चरित्र श्रवण कर रहे थे नारद के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से भागवत की पवित्र दिव्य संरचना हुई शौनकादि ऋषियों की पवित्र मंडली विराजित है व्यास आसन पर परम वंदनीय संत श्री सूत जी महाराज आसीन हैं। ऋषियों के पवित्र प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं महर्षि वेद जी ने भागवत को लिखा तो सही समाधि भाषा लेकिन प्रश्न ये हुआ कि भागवत सुनाऊ किसे कौन ऐसा महापुरुष है जो भागवत को प्रथम अध्ययन करने का अधिकारी है ऐसा कौन है नेत्र बंद करके अंतर हृदय में अपने आप को अंदर किया भागना दो प्रकार का होता है एक बाहर दौड़ते हैं एक अंदर दौड़ते हैं बहिर्मुखी वृत्तियां जब होती हैं व्यक्ति की तो हर समाधान वो बाहर खोजता है और वृत्तियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो समाधान अंदर ही खोजता है और अंदर समाधान को खोजना ही अंतरद्रष्टि माना जाता है जो आध्यात्मिक जगत में नितांत जरूरी है महर्षि वेद के हृदय से आवाज निकली एक ही तो है जिसने काम को जीता क्रोध को जीता और वो है महर्षि सुखदेव आपका अपना पुत्र उन्हीं को बुलाओ भागवत का अध्ययन कराओ क्योंकि व्यास बड़े ऊहा में थे किसको सुनाऊ यदि भ्रघु ऋषि को भागवत पहले सुनाऊं तो उन्होंने क्रोध को तो जीता नहीं एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि भगवान के वक्ष पर ही पादप प्रहार कर दिया क्रोध को जीता नहीं और यदि ऋषि विश्वामित्र को सुनाऊं तो क्रोध ऐसा कि वशिष्ठ के कितने पुत्र मार दिए और काम ऐसा कि मैन का नाम की अवसर आई सब सबकी किराए पे पानी फेर के चली गई और सुखदेव को यदि बुलाया जाए ठीक है उसने काम क्रोध को जीता है पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में ब्रह्म की समाधि में बैठा है निर्विकार हो गया है मन अब क्या करूं तो व्यास के अंतर हृदय से पुनः आवाज आई चार अंगुल की कॉपीन भी जिसने नहीं पहनी इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में है उस सुखदेव को भी आकृष्ट करने की सामर्थ्य किसी में है तो मेरी गोविंद लीला में है गोविंद के चरित्र में है अब यह तो समस्या बड़ी विचित्र है ना सुखदेव को बुलाया जाए कैसे एक तो संस्कृत स्वयं में बड़ी मीठी भाषा है ऐसे मीठी दुनिया में कोई भाषा नहीं और एक बार संस्कृत का चस्का जिसको लग जाए ना उसको और कुछ अच्छा लगता नहीं हा और उसमें भी भागवत के मंत्र बाप रे अनूठे कई बार तुम तो उसे विदेशों में लोग कहते ठाकुर जी आप संस्कृत जब श्लोक गाते हैं ना तो भले ही समझ में कम आता हो लेकिन इच्छा होती है सुनते ही रहे श्लोकों की महिमा है भागवत का संस्कृत मंत्र है ही ऐसे अब समस्या हो गई महर्षि वेद ने अपने शिष्यों को बुलाया नंदी ब्रह्मचारियों को और बोले जहां सुखदेव समाधि में है वहां तुम ये मंत्र गाना शायद वो आ जाए विश्वास इसलिए है कि कृष्ण चरित्र है ये बड़े बड़ों को पछाड़ देता है बोलो जय श्री कृष्ण मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि एक बार वृंदावन आगे गलती से और एक बार यहां आ जाए कोई फिर मत पूछो हा फिर तो बार बार खींचता है मधुसुदन सरस्वती पास जो वृंदावन आए यहां दो चार पांच दिन रह गए वेदांत के परमोपासक अब लौटकर कर जैसी बनारस में गए तो मन कहता चलो वृंदावन मन कहता चलो वृंदावन अपने मन को कहते नहीं नहीं मुझे वृंदावन नहीं जाना फिर मन कहता चलो वृंदावन तो अपने मन को समझाते कथयाम ते हितदं बृंदावनी चार बृंदम कोपी गवं नवांबुद निभो बंधुर्न कार्यस्तया सौंदरियामृत मुद्दि संबोय मंदस्म तई रेष तव वल्लवां विषया न सु क्षम अरे मन वृंदावन जाने की बात मत करे नहीं आना अब ध्यान करने बैठे तो वही टेढ़ी टांग वाला दिखे हे भगवान क्या करूं? मन कहता चलो वृंदावन अपने मन से कहता ठीक है, है तू कहता है तो वृंदावन चलूंगा पर वहां जाकर एक बात का ध्यान रखना मन कहता जो कहोगे सब मानूंगा बोरे वहां वो, वो काली कमली वाला जो है ना सा गोपाल उससे बंधुता मत करना मित्रता मत कर लेना मन कहता है तुम चलो तो सही उसकी ओर हम देखेंगे ही नहीं तो फिर दूसरा मन कहता है अरे देखोगे कैसे नहीं एक बार देख जो लिया है, वही खींच रहा है अब धनरात मन को समझाए कहता है चलो फिर आगे वृंदावन दो दिन रह के फिर चले गए काशी किसी संत ने पूछा क्या बात है बड़े उदास लगते हो आजकल तुम तो काशी में बास करते थे निष्ठा से संतों में बड़े बड़े प्रामाणिक संत मधुसूदन सरस्वती मधुसूदन सरस्वती पाद बोले अब मुझे लगता है काशी छोड़नी पड़ेगी क्यों बोले दिल में घुस गया टेढ़ी टांग वाला कि भी थी पथ कई रूपास्या अपने मन की बात कह रहे हैं भैराग्यवी थी पथि कई स्वराज्य सिंहासन लब दीक्षा पर सठेन के बया हठेन दासी कृता बितेना गोपवधुन मधुसूदन सरस्वती संत से रोते हुए बोले मैं तो वैराग्य बीथी पथिकई रूपास्य वैराग्य की बीथियों के पथिकों का उपासक था स्वराग्य सिंहासन लब्ध दीक्षा अहम ब्रह्मास्मी तत्वसी प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म इसकी दीक्षा ले चुका था पर क्या बताऊं गलती से एक बार वृंदावन चला गया अजी हुआ क्या सथे न केना पी बम हथे न कैसा संबोधन किया गोपाल के लिए उस गोप बधूटी के बालक ने किसी सठ ने हथपूर्वक मुझे ऐसा दास बना लिया कि हम मैं कहता हूं कृष्णा परम कि मित्व हम न जाने उससे बड़ा भी कोई परम तत्व है जब मुझे नहीं मालूम अब तो वही खींच रहा ऐसा खींचता है महाराज जी बड़ा विचित्र है व्यास ने कहा तुम लोग प्रयास करके देखो एक बार और व्यास जी के शिष्यगण सब पधारे वीणा पर निराद किया भगवान सुखदेव तो समाधि में बैठे हैं, ब्रह्म की समाधि में मन की वृत्तियां बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुकी हैं अब उनके कान में कुछ शब्द सुनाई दिए मीठी आवाज नंदे ब्रह्मचारी गारे बरहाटवर पपु कर्णय कर्णि बिभ्रदवाश कनक कपीशय तीचमाला रेणोरधन सुधया ऊरय गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशदीत ये भागवत के दसम स्कंध में वेणु गीत के प्रारंभ का मंत्र है बड़ा सुंदर भाव है सुखदेव जी का ध्यान भंग हुआ इस इस्लोक का भाव था बरहा पीडम बरह बोलते मोर पंख को और आपीड माने मुकुट मोर पंख का जिसने मुकुट पहना है जी हा और नटवर बपु नटों में बर श्रेष्ठ जिसका बपू मने श्री विग्रह है सुखदेव बोले बहुत बढ़िया और कर्णयोह कर्णिकारम अब यहां कर्णय हो, हाँ हो द्वि वचन है और कर्णिकारम एक बचन है व्याकरण के अनुसार संगति कैसे हो कहते करणयो हो कर्णिकारम कन्नेर के एक फूल को दो कानों में लगा रखा है यही इसका अर्थ होगा कहते नहीं नहीं ये उन्मक्तता का द्योतक है एक ही फूल है उसको कभी इधर लगा लिया कभी इधर लगा लिया कभी इधर लगा लिया तो कर्ण यो करने का अर्थ कन्नेर के फूल का कुंडल ऐसी सुंदर पीतांबरी धारण किए हैं बिजली को माफ करने वाली पीताम्बरी और बिल्कुल मेघ के समान जिसकी दिव्यंग कांति है वेणु पर निनाद करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं बाल सखाओं के साथ में और वो सखा उनकी कीर्ति का गान करते चल रहे हैं जय जयकार जय जयकार लगाते जा रहे हैं भगवान सुखदेव की आंखें खुली सुनिए शिष्य बोले जी आगे क्या हुआ कैमरुली बजा रहा है पीतांबर पीठां मेघ श्याम जैसा है वृंदावन में प्रवेश कर रहा है आगे शिष्य बोले आगे नहीं मालूम हमको तो इतना ही आता है गुरुजी ने इतना ही बताया है, अब आगे कुछ सीखना है तो गुरुजी के पास चलो लग गया ना करंट सुखदेव ने सोचा कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा हमको क्या लेना देना फिर समाधि लगाई अब ब्रह्म की समाधि में बैठे तो वही मुरली वाला फिर दिखने लगा सुखदेव बोले क्या हो रहा है से? ये कौन आता है शिष्यों ने जाके गुरुजी आंखें खोली थीं और हमसे कहा था आगे बोलो हमने कहा आगे नहीं मालूम ब्यास जी बोले उंगली पकड़ लिया पहुंचा पकड़ना बाकी सुनो बेटा अब तुम लोग ये दूसरा मंत्र लेके जाओ और इस बार इसको गाना कई बार भेजा कई मंत्र दिए उनको पहले मंत्र में तो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन और दूसरे मंत्र में गोविंद की करुणा का वर्णन सुखदेव भगवान समाधि में हैं, शिष्यों ने आकर के फिर गाया भाव से अहो तन कालकूटम जिघांस पाय दप्य साध्वी लेवे गतिम धा त्रुचिता तून्यम कंबा दयालु शरण ब्रजे मतना सुंदर भाव अहो स्पूतना के भाग्य को देखो अपने दोनों स्तरों में कालकूट विष लगा करके आई जहर लगा करके आई मेरे गोविंद को मारने के लिए आई और गोदी में लेखन के स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया लेकिन ले मारने आई गोविंद को और मुक्ति पाली माता की जो मुक्ति माँ यशोदा को बाद में मिलने वाली है वो मुक्ति पूतना को पहले मिल गई क्यों कि उसने काम वही किया जो कम्मा करती है न जाने कौन से गुण पर दया निधि जी जाते कौन सा गुण हमारा उन्हें अच्छा लग जाए ऐसे कौन जाने सुखदेव ने कहा बिल्कुल ठीक है पर आगे क्या हुआ शिष्य बोले आगे नहीं मालूम इतना ही मालूम है आपके पिताजी के पास में तो ऐसे अठारह हजार मंत्र हैं अब कौन ब्रह्म की समाधि में लगे भगवान सुखदेव एक दो बार पुनः ऐसे प्रसंग आया लेकिन खींचा मुरली धर और भगवान वेद के चरणों में गिर के बोले मुझे कृष्ण कथा सुनाएं जो ये बोल रहे थे मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं इन मित्रों ने जो मुझे बताया मैं उसको देखना चाहता हूं पिताश्री व्यास ने कहा तो भागवत पढ़ो क्योंकि भागवत ही वो है और वही भागवत है लेकिन भगवान सुखदेव को व्यास जानते हैं कि इन्होंने काम क्रोध लोग पर विजय प्राप्त की है पर दुनिया कैसे समझे कि शुभदेव ने क्रोध जीता है कोई व्यक्ति अपने बेटे की स्वयं प्रशंसा करे मेरा बेटा बड़ा निर्विकारी है मेरा बेटा बड़ा त्यागी है मेरा बेटा बड़ा योगी है तो लोग हंसेंगे नहीं अपने आप बड़ा ही करता है। हाँ कोई तीसरा बोल दे के साहब ऐसा है तो बात मानी जाए और तीसरा कहने वाला जो पक्ष है वो जानकार तो होना चाहिए नॉन तेल बेचने वाले से पूछो कि वेदांत का ज्ञानी है कि नहीं वो क्या बताएगा बेचारा और उस ज्ञानियों में अग्रगण्य जिनका नाम माना जाता वो थे राजा जनक जनक महाराज के वंश में जितने भी जनक हुए सभी ज्ञानी हुए जोग भोग जानकी जी के पिता जो जनक थे ना उसी वंश में जो आगे जनक राजा हुए ने सूचना भिजवाई मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है अच्छी तरह से परीक्षा ले लेना काम क्रोध को जीता है कि नहीं ठीक है दिगंबर भगवान सुखदेव श्री जनक महाराज के वहां गए बहाना था वेदांत पढ़ाने का परीक्षा लेनी थी वास्तव में तो ये जाकर के खड़े हो गए द्वार पे सैनिक लोगों ने कहा कही किससे मिलना है श्री जनक महाराज के चरणों में मेरी प्रार्थना करो कि व्यासनंदन सुखदेव आए हैं यदि वे इस योग की मुझे समझें तो उनकी सन्निधि में रहकर मैं वेदांत अध्ययन करना चाहता हूं पिता श्री की आज्ञा उन्होंने जाके सूचना अंदर दे दी तो अंदर से सूचना मिली पांच दिन तक द्वार पर खड़े रहिए अभी टाइम नहीं महाराज को महाराज व्यस्त हैं भो सुखदेव स्वामी धूप में खड़े रहे लेकिन जरा भी उनके मन में क्रोध नहीं आया इतना महान मनीषी इतना महान विद्वान क्रोध नहीं चेहरे पर वही मुस्कुराहट तीन दिन के बाद जनक महाराज ने सेनापति से कहा सुना द्वार पे जाओ और जाके जरा उनके चेहरे को देखना और जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई देती है तो वापस कर देना बोले महाराज मैंने संत बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा बिल्कुल वही आकृति बड़ा अद्भुत स्वरूप है जनक महाराज के मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं इस महापुरुष का अपमान करके लेकिन पिताश्री की आज्ञा है परीक्षा तो लेनी होगी पांच दिन बाद आए बोले कहिए हम प्रणाम करते हैं पूज्य पिताश्री का आदेश है कि मैं आपके पास बैठकर करके वेदांत अध्ययन करूं इस आप समझते हैं ठीक है अभी एक दो दिन समय थोड़ा व्यस्त हूं मैं बैठिए। ये परीक्षा तो कन्फर्म हो गई कि इन्होंने क्रोध को जीता है। धूप में खड़ा है तपती बालू में खड़ा है निर्वस्त्र व्यक्ति और पांच दिन तक जरा भी क्रोध नहीं जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को मुस्कुराकर निकालने की आदत डालो ख में तरपो मती सुख में फूलो मती प्राण जाए मगर नाम भूलो मती मुरली वाले को मन से रिझाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो जरा सा वैभव आ गया हम फूल जाते हैं अभिमान में जरा सा कष्ट आ गया कर्म पे हाथ धर करोते हैं हे भगवान अब क्या करें हर परिस्थिति में हंसने की आदत डालो और वहां जाकर के मैं बैठे श्री सुखदेव जी तो थोड़ी देर में देखा तो बगल में इधर भी अफसरा बैठी इधर भी अफसरा बैठी आगे भी अफ्सरा पीछे कोई पंखा कर रही है तो कोई चमर डुरा रही है पर इस निर्विकारी संत के मन में कोई विकार नहीं वो जानते नहीं स्त्री पर इसका मतलब क्या होता जरा विकृति मन में आई नहीं प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण डीलका को बोलते जोर से बोलो ना और महाराज एक एक अफ्सरा तो बिल्कुल बिल्कुल समझो आलिंगन करके बैठ गए लेकिन यहां कोई बेकार नहीं हलवा नहीं खाते खाओगे कहा से तुमको मिलता ही नहीं हम तो ब्रह्मचारी हैं शादी किसी ने करी नहीं मुंह देखने कोई आया नहीं दांत किसी ने गिने नहीं तो ब्रह्मचारी तो ऑटोमेटिक ही रहोगे ब्रह्मचारी तो वो है ना सारी सुविधाएं होने के बाद भी जो मन को काबू में रखे काम के पूरे प्रसाधनों के रहने के बावजूद जो मन पर काबू रखे और ऐसा ब्रह्मचारी सुखदेव के अलावा किसका हो सकता है जनक महाराज को एक एक पल की सूचना दी जा रही है अंदर जैसे बाहर कुछ लीला हो रही है अंदर लाइव टेलीकास्ट कोई देख रहा है सैनिकों का महाराज यहां कोई असर नहीं है जनक महाराज आए और आकर के सुखदेव के चरणों में साष्टांग लेट गए अरे आप क्या कर रहे हैं ये, ये महाराज क्यों ऐसे क्यों जनत बोले मैं असमर्थता व्यक्त करना चाहता हूं मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता क्यों गलती हो गई कोई अरे महाराज आप तो वेदांत के सशस्त हस्ताक्षर हैं आप तो वेदांत का अर्थ हैं आप साक्षात वेदांत रूप हैं वेदांत सिखाया उसको जाता है जिसको सीखना है और जो स्वयं वेदांत रूप है जो वेदांत जी रहा है उसको मैं क्या सिखाऊं आप कृपा कर दें कि उसकी एक बिंदु मुझे भी प्रदान हो जाए और प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है महर्षि वेद ने आदरणीय सुखदेव को गले से लगाया अब यहां दूसरी समस्या पूरे संसार में बात प्रचारित हो गई कि सुखदेव जैसा काम क्रोध लोभ त्यागी कोई संत नहीं लेकिन अब तीसरी जो समस्या है वो बड़ी बिकट है कि सुखदेव को भागवत पढ़ावे कि नहीं काम को जीतना है कंफर्म हो गया क्रोध का स्पर्श नहीं है पक्का हो गया लोभ की पहुंच नहीं है बिल्कुल विश्वास हो गया लेकिन फिर भी इनको भागवत सुनाएं कि नहीं क्योंकि इनको भागवत इसलिए सुनानी है कि भागवत से जनमानस का कल्याण करे सुनने तक तो सीमित है पर इनको भागवत कहने का अधिकार होगा कि नहीं ये तीसरा प्रश्न खड़ा है कि सुखदेव जी हैं दिगंबर और जो बिल्कुल दिगंबर होते हैं वो पुराण की कथा नहीं कह सकते बोलो जाय श्री कृष्ण एकदम जो दिगंबर होते हैं कौपिन लंगोटी भी जो न पहने वो पुराण की कथा नहीं कह सकता शास्त्र का नियम है इसलिए वेद महाराज ने सुखदेव जी को पहले कौपिन धारी बनाया ठीक है दिगंबरम विकिरण वक्त विकिर्ण केशम प्रलंब बाहूम समरोम श्याम सदा चय जी के विशेषणों का वर्णन है लेकिन हमारी वैष्णवी व्यास परंपरा में दिगंबर का मतलब बिल्कुल नग्न नहीं होता दिगंबर का मतलब कौपिन होता है भगवान सुखदेव अब तक एकदम दिगंबर थे दिशाही वस्त्र था इनका लेकिन आज के बाद वो कौपिन दिगंबर हैं, पूर्ण दिगंबर नहीं है क्योंकि यदि वो कौपिन न पहनते तो भागवत की कथा परीक्षित को नहीं सुना सकते थे क्योंकि जो कौपिन भी न पहने वो पुराण का प्रवचन नहीं कर सकता शास्त्र निषेध करता है कौपीन वंत खलुभाग्यवंत इसलिए भगवान वेद व्यास ने उनको कौपिन धारण कराई पर हमारे यहां दो प्रकार के दिगंबर माने गए हैं जो पूर्ण दिगंबर होते हैं वो फिर शहरों में नहीं आते गांवों में नहीं आते नगरों में नहीं आते और जो कौपिनधारी दिगंबर हैं, अवधूत दिगंबर जिनको कहा जाता है परमहंस दिगंबर जिनको कहा जा सकता है वो सुखदेव स्वामी हैं, जो प्रवचन भी कर सकते हैं समाज के लोग उनसे मिल भी सकते हैं पर वह निर्विकारी इसलिए संत जनों का आदेश है कि सुखदेव जो हैं वो कौपीन धारी दिगंबर है बोलो जय श्री कृष्ण भागवत का सविधि अध्ययन किया पूज्य पिता के चरणों में बैठकर अध्ययन क्या करना था वे तो भागवत रूप हैं और फिर समाधि में चलेगी अब फर्क कितना है अब तक निर्गुण की समाधि थी अब गोविंद की समाधि है कि सुखदेव जी आगे स्वयं वर्णन करेंगे पर निष्ठितोपनैगुण्य उत्तम श्लोक लीलाया ग्रहीत चेता राज से, से, से सुखदेव जी कहेंगे आगे कि मैं तो निर्गुण का उपासक था लेकिन उत्तम श्लोक कृष्ण की लीलाओं ने ग्रहीत चेता राजर से ऐसा मुझे खींचा ऐसे मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया कि मुझे गोविंद ने अपना बना लिए कृपा करके इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण के अलावा उनके चरणों की प्रीति के अलावा मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण अब तो गोविंद के चरणों में मन लग गया तारात्म्य पन्न हो गए कृष्ण चरित्र में भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को जब सातधन में मृत्यु का सांप लगा और बड़े बड़े मनीषी अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र भी निर्णय न कर सके कि सात दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले तब कृपा करके भगवान सुखदेव स्वयं पधारे ऐसा उपदेश किया ऐसा उपदेश किया कि सातवें दिन ही परीक्षित विमान आरूढ़ होकर गोविंद के धाम को चले गए ऋषि उनका क्योंकि परीक्षित कौन है यह सात दिन में मरने का शाप क्यों लगा और जो सुखदेव स्वामी कभी किसी के घर नहीं जाते हैं वो परीक्षित की सभा में बिना बुलाए कैसे पहुंच गए अरे भाई संत कृपा करते हैं तो तो फिर वो प्रतीक्षा नहीं करते कि हमको निमंत्रण मिले वो तो अकारण करना करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन पर कहिन जाना निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवही संत सुपुनीता गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों के हृदय को नवनीत माखन के समान कवियों ने कहा पर मुझे लगता है वो पूरा नहीं कह पाए कहा ही न जाना क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि माखन तो अपने ताप से पिघलता है पर संत तो दूसरे के ताप से पिघल जाते पर दुख द्रव ही संत सुखनीता इसलिए संतों का हृदय तो माखन से भी ज्यादा कोमल है तो प्रतीक्षा नहीं करते कि हमको बुलाए नहीं तो हम क्यों जाएं? उनको तो जाना है साधनों की परम कार्यम इत साधु जो साधु के जो दूसरे के बिगड़े कार्य को साध देवे वही तो साधु है एक और बात साधु में और संत में थोड़ा सा अंतर कवियों ने कहा है मुझे लगता है संत जन कहते हैं कि साधु तो वे हैं जो भगवान से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं पर संत वो है जिनके पीछे पीछे भगवान स्वयं चलें वही संत का लक्षण है और गीता में अब भागवत में आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि मोने प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्र जाम्य हम नित्यम हो गोविंद उद्धव से कहते हैं कि जो मुनि होते हैं जो मननशील होते हैं जो गंभीर होते हैं जो हर परिस्थिति में एकरस रहने की आदत वाले होते हैं जो निर्वैयर हैं जो समदर्शन हैं, उन संतों के पीछे तो मैं स्वयं चलता हूं और बोले क्यों क्योंकि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे माथे पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं बोलो जय श्री कृष्ण ऐसे परम संत हैं भगवान सुखदेव परीक्षित महाराज के जन्म के प्रसंग के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं ऋषियों पर मुझे लगता है कि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना कोई बहुत जरूरी तो नहीं है एक बार तो सूत जी ऐसा बोल गए क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना कोई आवश्यक तो नहीं है बोले आवश्यक नहीं है तुम तो सुनाओ बोले नहीं हम सुनाएंगे बोले महाराज जब आवश्यक नहीं है तो आप क्यों सुनाएंगे बोले इसलिए सुनाएंगे कि वक्शे कृष्ण कथोदयम क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा से गोविंद के जन्म की कथा का उदय होता है और जिस भक्त की कथा से परमात्मा की कथा उदित होती हो किसी भी मायने में उस भक्त की कथा प्रभु की कथा से कम नहीं मानी जा सकती बोलो जय श्री कृष्ण बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से आदरणीय सूत जी परीक्षित के जन्म के प्रसंग को कहने जा रहे हैं जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण परीक्षित के जन्म प्रसंग को जानने के लिए तो हमें थोड़ा महाभारत काल में जाना होगा कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था और प्रायः सभी कौरव मारे जा चुके थे अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था दुर्योधन भीमसेन का भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी और दुर्योधन अपनी मृत्यु के एक एक पल गिन रहा है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण अश्वत्था आया शास्त्रों में लिखा है मति कई प्रकार की होती है एक मति होती एक सुमति होती एक महामति होती है तो एक मंदमती है संतजन कहते हैं कि मति वो है अपने में प्रसन्न पड़ोसी के क्या हो रहा है सामने वाले क्या क्या हो रहा है अपन को मतलब नहीं न उधो की लेनी, न माधो की देनी यह है केवल मति का लक्षण समति वो होती है जियो और जीने दो हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन दूसरे की खुशी में भी हमें प्रसन्नता होती है हम भी प्रसन्न आप भी परम प्रसन्न रहें, तो हमें प्रसन्नता है यह सुमति का लक्षण है और सुमति जहां है वहां संपत्ति बहुत होती है लेकिन महामती जो है ना वो तुम बड़ी विचित्र स्थिति है महामती क्या है बोले अपने भले ही दुखी रह लें अपना सब कुछ भले ही बर्बाद हो जाए पर दूसरे को दुखी होने नहीं देंगे दूसरे को बर्बाद होने नहीं देंगे चाहे हमें कुछ भी लगाना पड़े अपना सब कुछ मिटाकर भी दूसरों को प्रसन्न रखना यह महामती का लक्षण है और मंदमति तो ईर्ष्या की सर्वोत्कृष्ट परिणति है मंदमति का मतलब है मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं पर तुम्हें मैं चैन से रहने न दूंगा अपने एक लाख की बर्बादी करके भी पड़ोसी का दस लाख कैसे बिगड़े मनस्थिति जिसकी है ना वो मंदमति है दुर्योधन सुमती महामती मती नहीं वो तो मंदमती है और मंदमती जिनकी होती है ईर्षा की प्रवृत्ति में जो बहुत आगे पहुंच गए होते हैं मैं कैसे बढ़ू इसकी चिंता उन्हें नहीं होती दूसरा बर्बाद कैसे हो इसकी फिक्र उन्हें सताई रहती है और मरते मरते भी वो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते किसने की तुम्हारी यह दुर्गति किसने की आपके साथ में यह दुर्व्यवहार महाराज अश्वत्था मैंने पूछा दुर्योधन बोले कैसे भी पांचों पांडवों को मार दो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया है। कौन बड़ी बात है <laughs> अरे यार पांडव गए सोच लो आप तो हमसे बच सकते हैं क्या अंतिम ब्रह्मास्त्र भी तो मेरे पास है फिर उसकी नौबत नहीं आएगी मैं सोते ही मार दूंगा जा को रखे सा मार सक ना को बालन कर का सक ही, जो जग मेरी हो हमारे मन में विश्वास नहीं है ना इसलिए भटकते रहते कभी पड़ोसी से सहायता मांगेंगे कभी सामने वाले से सहयोग मांगेंगे कभी नेताओं के पीछे चक्कर लगाएंगे क्या जरूरत है मुर्लीधर है ना गोपाल है ना विश्वासो फलदायक विश्वास की कमी है इसलिए होता है जीवन में विश्वास करो और ध्यान देना विश्वास है तो सामने की माला में भगवान है विश्वास है तो इस फूल की सुगंधी में परमात्मा है विश्वास है तो आप हम सब में भगवान है और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो मिल तो नहीं पाता विश्वास है सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रगट मैं हो पांडव तो तांडपट सो रहे हैं। आपको मालूम है महाभारत का युद्ध तो मारकशीर्ष महीना में हुआ एकदम जाड़े की स्थिति मार्ग शीर्ष में शुरू हो करके वो पौष मास तक गया अठारह दिन में और महाभारत के युद्ध हो चुका है इसका मतलब ये हुआ कि पौष का महीना चल रहा है एकदम ठंडी पांडव लोग अपने कैंप में सो रहे हैं द्रौपदी के पांच पुत्र भी सो रहे हैं सोरे सोए करके ठंडी हवा चल रही है रात्रि में अर्ध रात्रि का समय और अश्वत्थामा तलवार लेखन के जा रहे पांडवों को मारने के लिए इधर अभी पहुंचा नहीं अर्ध रात्रि में अर्जुन की नींद खुल गई बड़ी ठंडी हवा चल रही थी पर आंखें खोल करके अर्जुन ने देखा तो जिस कपड़े के कक्ष में पांडव सेन कर रहे उसके द्वार पर मेरा गोविंद छड़ी लेकर दरबान बन के खड़ा अर्जुन ने कहा केशव प्रभु भगवान बोले क्या है बोलो अर्जुन के नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल पड़े इतनी भयंकर यह सांय साए करके ठंडी हवा चल रही है अर्धरात्रि निकल गई आप अभी सोए नहीं पांडवों की रखवाली में खड़े थे मेरे प्रभु कृष्ण बोले तुम्हें नींद आती है अर्जुन बोले जीवन की बागडोर जब को सौंप दी तो सोने के अलावा हम करेंगे भी क्या हमारे बल्श के संत कहते हैं कि काहू के बल भजन को काहू के आचार ब्यास भरोसे कुमार के सोवत पाम पसार। किसी को ज्ञान का अवलंब है किसी को आचार विचार का अवलंब है किसी को भक्ति का अवलंब है मैं तो किशोरी जी के भरोसे पाम पसार के सोता हूं मुझे क्या चिंता एक बार तुम उनके होकर तो देखो हम होते ही नहीं यही गड़बड़ तुम एक बार होने का प्रयास तो करो वो उसका निर्वहन करेगा प्रभु ने कहा मुझे लगता है अर्जुन आज यहां सोना नहीं चाहिए और पांचों पांडवों को ठाकर के गोविंद दूसरे स्थान पर ले गए द्रौपदी के पांच पुत्र वहीं सोते रह गए जिसके बारे में गीता में लिखा है द्रौपदो द्रौपदे ये द्रौपदी के पुत्र बड़े बलवान थे लेकिन मां की दृष्टि में तो वो शिशु ही होंगे बेटा कितना ही महान हो जाए माँ बोलेगी बेटा कब आया होता है सोते हुए द्रौपदी के अनुपुत्रों को अश्वत्था ने पांडव समझ लिया गलती से और तो पांचों का सिर काट दिया दुर्योधन पूछेगा तो जवाब देना है सिर को रख के ले गया साथ में दुर्योधन बोले आ, क्या हुआ बोले पांचों मार दिए अच्छा क्या प्रमाण है बोले देखो जी सिर काट के ले आया दुर्योधन बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मुली काटके आए हो क्या पांडवों को मारना इतना सहज है अजय सोते सोते खत्म कर दिया हाँ। आपका सब संदेह दूर सब टेंशन खत्म प्रकाश में जाकर के दुर्योधन ने देखा और द्रौपदी के पुत्रों का चेहरा देखकर दुर्योधन बोला अरे पागल ये तुमने क्या किया मैंने तुझे को मारने के लिए कहा था तूने तो द्रौपदी के पांच पुत्र मार के मानो हमारे वंश वंश को ही खत्म कर दिया। मेरे में कोई भी तो पांडव आखिर हैं तो हमारे ही एक ही गोत्र है चाचा ताऊ के भाई हैं। ये द्रौपदी के पांच पुत्र रहते एक बेटा तो अभिन्न युद्ध में मारा गया ये पांच पुत्रों से वंश आगे चलता तू तो हमारा वंश खत्म कर दिया असुत्था जमीन पर गिर पड़ा दुर्योधन बहुत रोया और बाद में उसकी मौत हो गई मर गया महारानी द्रौपदी ने सुना बहुत रोई ऐसा लिखा बड़ा क्रंदन किया कि माता से सूना सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने क्यों मार दिया सोते हुए बच्चों को क्यों मार दिया सुमा ने बार बार द्रौपदी खड़ी होती हैं फिर गिर जाती हैं फिर खड़ी होती फिर गिर जाती हैं पांडवों की आंखें नम हो गईं हजारों नर नारी वहां एकत्र थे क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने क्यों मार दिया सोते हुए को मारना तो बड़ा अपराध है अर्जुन की आंखों से मन रक्त तो बरसने लगा अपने गांधीप को उठा के बोले देवी तुम्हारे पांच पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा कहीं भी होगा मैं उसको दंडित करूंगा रथ पर आसीन होकर चल दिया गोविंद रथ चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं अर्जुन बैठे आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे मेरे प्रभु का रथ अर्जुन गांधीव लेके बैठे अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो ये तो अर्जुन है मार डालेगा मुझे बस उसके पास एक ही वो अंतिम अस्त्र था पिताजी ने इसको सिखाया तो कभी था नहीं पांडव जब सीखने थे उतने सीख लिया था द्रोणाचार्य महाराज बड़े भारी ज्ञानी थे शस्त्र विद्या के लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र इसलिए नहीं सिखाया कि बात बात में ब्रह्मास्त्र चला देगा और वो चलाना सीख भी लिया पांडवों की देखा देखी तो वापस करना आता ही नहीं था ऐसी उसकी विचित्र स्थिति उसने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेगा सो उसने ना समझने ब्रह्मास्त्र चला दिया अंतिम अस्त्र होता है सबसे विचित्र अस्त्र और ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए महाराज अर्जुन ने देखा अर्जुन तक कि ये क्या किया इसने, अरे ब्रह्मास्त्र चला दिया ब्रह्मास्त्र को कोई भी उसकी कोई काट नहीं है चरणों में गिर पड़े गोविंद बचाओ प्रभु कुछ करो आप हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा करें करें आप ही कुछ गोविंद बोले <laughs> अर्जुन बहुत भोले हो तुम पर तुमको ये मालूम नहीं विशस विषम औषध हम कभी कभी विष की औषधि विष होता है पैर में कांटा लग जाता है ना जंगल में लोग कहते हैं और कैसे निकालें ये कांटा लग गया तो दूसरा कांटा हैं और दूसरे कांटे से पैर के कांटे को निकाल देते हैं लोहे को काटना हो तो किसी और चीज से लोहा कट ही नहीं सकता वो तो लोहे से कटेगा गर्म करके ठंडे लोहे से काट देते मैंने सुना है किसी व्यक्ति को यदि काला नाक डस ले तो झाड़ फूका वालों के पास हम लोग जाते हैं तब तक आदमी मर जाता है वहां सब न जाकर सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए सबसे बढ़िया बात है तो मैंने सुना है कि डॉक्टर के पास आप गए और यदि बिल्कुल कंफर्म है कि आदमी को काले नाग ने डस लिया है तो डॉक्टर उसको जो इंजेक्शन लगाते हैं वो विष का ही इंजेक्शन होता है मुझे ऐसा बताया किसी ने बोले विश्व के द्वारा ही उस विश्व को शांत किया जाता है पर उसमें अब दो बातें हैं यदि उस आदमी को काले नाग ने नहीं डसा हो फिर डॉक्टर यदि मार दे तो फिर तो मरी जाएगा हाँ। और नाग ने डा है तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगा तो विशस्य विषम औषधम कभी कभी विष की औषधी विष होता है उसने ब्रह्मास्त्र चलाया दोनों टकरा के शांत होकर पड़े दौड़ करके कर अश्वत्थामा के सिर के केस पकड़ के खींच के लाए भीड़ लगी थी देवी यही पापी है। मृत्यु तो इसको मिलेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बताओ इसको कैसे मारा जाए जमीन में जंदा गाड़ करके मारे या जलती हुई अग्नि में जलाकर के मारे या शेर का भोजन बना करके मारे कैसे मारा जाए ये तुम ही बताओ उन लोगों के बीच में स्वत्थम थर थर थर थर का महारानी द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई नेत्रों से आंसू बह चले उच स्त बंधना नैनम सती मुच्यताम्यमेश मुच्यता ब्राह्मणों ब्राह्मण गुरु द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो आपके गुरु हैं ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है आपने इन्हीं के पूज्य पिताशत्री से समस्त विद्याओं का अध्ययन किया विशेषकर सस्त विद्या में पारंगत आप हुए इनके पिताश्री की कृपा से ब्राह्मण है छोड़ दीजिए अर्जुन का क्या कहती हैं हैं? राजनीति में सब नहीं चलता अरे जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए चाहे वो कोई क्यों ना हो और आप जानती नहीं देवी आज इसको छोड़ देने का मतलब है कल किसी और व्यक्ति को मारेगा अरे सच ही सात्यम समाचरेत। ये कृपा का पात्र नहीं है दया का पात्र नहीं है इसको दंड मिलना ही चाहिए देवी पर आप कहती है कि मैं मैं यानी कि छोड़ दू यह तो अच्छी बात नहीं है नहीं, नहीं, मत, मत, म, मत मारो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक माँ हूं और एक माता ही दूसरी माता के हृदय की वेदना को समझ सकती है एक मां ही दूसरी मां के हृदय की वेदना को पहचान सकती है मैं कहती हूं मत मारो और यदि इसको मारने से मेरे पांचों पुत्र जीवित हो सकते हों, तो जरूर मारू लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता फिर इसको मारकर आप ब्रह्म क्यों मोल लेना चाहते इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है इसको छोड़ दीजिए अर्जुन तो बड़ी दुविधा में पड़ गए युद्धि जी की ओर इशारा करके बोले भाई जी आप बताइए इसको मारना चाहिए कि नहीं दुष्ट बोले देख लो भैया देखो हां धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही होना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए भीमसन से पूछा भाई जी आप क्या कहते हैं इसको मारना चाहिए कि नहीं भीमसन बोले तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा ऐसे पापी को तो मार नहीं चाहिए इसको तो मृत्युदंड मिलना ही चाहिए नकुल सहते बोले मझले भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं मृत्युदंड का अधिकारी है मारो ही इसे द्रौपदी कहती है मत मारो मेरे गोविंद ने जिसको सखी का भाव दिया मेरे प्रभु ने जिसको सखी कहकर पुकारा उसके मन में किसी के प्रति दुर्भाव कैसे आ सकता है महारानी द्रौपदी के हृदय में करुणा छा गई अर्जुन बड़ी दुविधा में ही किया जावे क्या उनके परम गुरु परम सखा गोविंद भी तो वहीं खड़े थे कन्हैया ने देखा से कोई पूछेगा तो अपना सुझाव दे देंगे बिना पूछे तो दें क्यों कोई अन्य ऐसे पूछे तो भी नहीं देंगे अर्जुन ने तो तुरंत गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु आप ही कुछ बताओ ना आखिर मैं करूं क्या मेरे प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही कि ब्रह्म बंधुर्तव्य आदचाई पधारण मय वो भयमा परिपाही अनुशासन ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मृत्युदंड देना मना है ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मारना बिल्कुल मना है और बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना भी मना है अब तुम जान बोलो जय जा श्री कृष्ण एक बार फिर सुन लो ये ब्राह्मण है इसलिए उसको बिल्कुल मारना नहीं ये बाल हत्यारा है इसलिए उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं युद्ध जो कहते हैं वो तुम्हें करना चाहिए छोटे भाई हो तुम भीमसेन ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कहा द्रौपदी जो कहती है वो तो सत्य ही है और मैं जो कहता हूं वो गलत हो ही नहीं सकता अब तुम जानो हजारों लोग खड़े माताएं भी खड़ी हैं और जजमेंट दे दिया जज साहब ने भीमसेन से कभी गोविंद थोड़ा हास्य परिहास कर लेते थे हा भीमसेन एक मिनट तो मौन रहे अर्जुन तो चिंता में हैं, फिर भीमसेन बोले क्या सुंदर जजमेंट दिया है? आप जैसे न्यायाधीश दो चार और हो जाएं, गोविंद प्रभु का सुनिए जहां जरूरी ना हो वहां अपने विचार व्यक्त मत कीजिए मैंने बोल दिया ना और फिर अर्जुन ने गीता सुनी है दादा आपको नहीं मालूम अर्जुन को इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है शिष्य हम साधि ताम प्रपन्नम गोविंद से उसने शिष्यत्व स्वीकार किया है को अपना गुरु मनाए और कभी कभी तो इस पर जोर देना ही चाहिए अब अर्जुन सोचते हैं मरना भी है छोड़ना भी, बोलते है, वो भी करना है।, भीम दादा कहते है वो भी करना है और गोविंद ने जो कहा वो करना ही करना है भाई सभा में आदि दाड़ी मूड दी आदि मूछ मुड़ दी उसके मस्तिष्क ब्रह्म तेज की मणि थी वो मणिम जहां धन्य उसके मस्तिष्क से मणि को खींच करके धक्के देके सभा से बाहर निकाल दिया ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्योस्तिका समाज में जिसकी प्रतिष्ठा समाज में जिसके प्रति लोगों का उच्च भाव उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना किसी मृत्युदंड से कम नहीं है और मरने वाला तो इतने में मर गया हा कितने लोग तो शर्म के मारे लज्जा के मारे मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुर्ता के चल देते हैं, किसी ने पूछ लिया बड़ी अपमान हो गया आपका राम राम राम राम भरी सभा में है ऐसा अपमान बोले तो छुट्टी सी सबुल लिए हम तो बड़ी बड़ी सभा से निकल गए ऐसे उसको क्या छोटी सी सबुली है हा अब पार्लियामेंट में लाइव टेलीकास्ट देखते हैं टीवी में